लोग ऐसे हैं जो प्रेरित होकर के पूजा गौमाता की सेवा से जुड़ गए हैं कितने लोग ऐसे हैं जो नियमित रूप से महाराष्ट्री की आज्ञा से कहें या वाणी सुनकर के कहें वो नियमित रूप से गौवृति हो गए उन्होंने संकल्प ले लिया है कि महाराज श्री हम जीवन पर्यंत भारतीय देसी गाय के गव्य पदार्थों का ही सेवन करेंगे और उसका परिणाम कितना सुंदर आया है कि उनके शारीरिक रोग तो समाप्त तो हो ही गए जो शरीर में रोग थे सब समाप्त तो हो गए हमने कल भी आप सबसे निवेदन किया था जो पुनः कहें आप गोवृती हों गव्य पदार्थों का सेवन करें तो बहुत बड़ा लाभ आपको अपने जीवन में होगा तो हम संस्कार चैनल के माध्यम से जो भी हरिभक्त और यहाँ बैठे हुए हरिभक्त सभी से प्रार्थना करेंगे कि महाराष्ट्र का एक उद्देश्य है इस गौ कथा को सुन कर के भक्तों के चरित्र को सुन कर के महारषि की वाणी को सुन कर के हमें संकल्प जरूर लें कि हम गौवृत्ति बने गौ सेवा परायण बने और ठाकुर जी ने आपको जो सामर्थ्य दी है उस अपनी सामर्थ्य का विनियोग पूजा गौमाता की सेवा में अवश्य रूप से करें हमारे जड़खोर गौधाम का पहले का ही प्रकल्प है कि एक एक गौ माता अगर लोग गोद ले लें तो हमारे जड़खोर गोधाम में लगभग साढ़े पाँच हज़ार गौ माताएँ हैं अगर एक एक गौ माता भी लोग गोद लेते हैं एक एक दो दो चार चार जिसकी जैसी सामर्थ्य है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा भार कम हो जाता गौ माता की सेवा सुचारू रूप से चल सकती है तो 17500 रुपए पाँच ऐसे एक राशि रखी गई थी कि आप लोग गौ माता को एक मास के हिसाब से गोद लेंगे और प्रति मास इतनी राशि आप देते रहेंगे तो एक गौ माता आपकी हो जाएंगी लेकिन बहुत लोग जुड़े उस प्रकल्प से बहुत लोगों ने गौ माता को गोद लिया लेकिन साथ साथ में फिर लोग प्रति माह वो राशि भेजने में कोई व्यस्तता के कारण कहें अथवा किसी कारण से वो नियमित रूप से नहीं चल सका और उनका जो संकल्प रहा फिर वो अधूरा जैसा ही रह गया क्योंकि आपने एक संकल्प तो किया कि हम गौ माता को गोद ले रहे जीवन भर के लिए फिर कुछ दिन राशि भेज करके आप किसी कारण से नहीं भेज पाए क्योंकि आज व्यस्तताएं बहुत रहती हैं लोगों की तो हमारी संस्था ने एक और नियम अभी प्रारंभ किया है कि आप आजीवन एक गौ माता को गोद ले लें उसकी राशि एक लाख रुपए रखी गई है वो गौ माता आपकी हो जाएंगी तो आजीवन के लिए आपकी गौ माता है इसमें हर मास भेजने की सुविधा सुविधा की कोई बात नहीं रहेगी एक लाख रुपए देंगे तो आपकी ही वो गौ माता जीवन भर के लिए हो जाएंगी दूसरा जैसे कल पूज्य महाराष्ट्र जी ने व्यासपीठ के माध्यम से भी कहा था और, और आप सब जानते हैं उस बात को कि इतनी गाय होने से लगभग हमारे जड़खोर गौधाम का तीन लाख रुपए नित्य प्रति का खर्चा है और वो खर्च आप सब हरिभक्तों के सहयोग से आप सभी गौभक्तों के सहयोग से ही पूर्ण होता है ठाकुर जी आप सबको प्रेरित करते हैं और आप सब गौ माता के पुनीत कार्य में अपनी सेवा अर्पित करते हैं तो आप सबसे हम प्रार्थना करेंगे संस्कार के माध्यम से सुन रहे उन भक्तों को भी प्रार्थना करेंगे यह है खर्च आप सब भक्तों के माध्यम से ठाकुर जी पूर्ण कराते हैं तो भगवान जो सामर्थ्य दें वह गौ माता की सेवा में जरूर आप उपस्थित करें से और वह सेवा आप जिस निमित्त देंगे हमने कल भी आपको निवेदन कर दिया था हमारे गोधाम का नियम आप भूज के लिए देंगे तो उससे भूज खरीदा जाएगा सेट के लिए देंगे ये सब आवश्यकताएं है। हैं गाय इतनी अधिक मात्रा में है कि उनको रहने के लिए जगह बहुत कम है सेट बनाने हैं पर जैसे कि वही बात पुनः कहनी होती है कि ठाकुर जी ऐसी कुछ परीक्षा लेते हैं ठोक बजा करके देखते हैं कि जो सेवा आती है तो वो पहले गौमाता भूखी ना खड़ी रहें इस उपयोग के लिए लेनी पड़ती इस कारण से उनके रहने की जो छाया की व्यवस्था करनी होती वो भी ठीक से नहीं हो पाती एक बार में हम बहुत सारा भूस चारा एकत्रित कर लें जिससे एक वर्ष उनकी सेवा के लिए कोई कठिनाई ना हो ऐसा विशाल भूस घर बन जाए लेकिन वो कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि उतनी सेवा आ नहीं पाती है फिर वो कारण होने के कारण बार बार इसकी समस्या का सामना करना पड़ता है बार बार चारे की समस्या भूसा की समस्या सामने आती है लेकिन फिर भी गौमाता और उनके गोपाल जी उसको पूर्ण कराते हैं कराते रहेंगे तो हम आप सब पूज्य महर्षि के द्वारा इन भक्त माल कथा के माध्यम से भक्तों की चरित्र तो सुन ही रहे हैं साथ साथ पूज्य गौ माता की महिमा सुन करके गौ सेवा की पवित्र कार्य से हम आप सब जुड़े कल एक राशि हमारे पास आई थी उनका नाम लेना हम भूल गए थे इक्यावन हज़ार की सेवा जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं ओ पी शुक्ला जी जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है उन्होंने सेवा की थी और भी कई भक्तों की सेवाएं आई हुई हैं पर उनके नाम हम कथा के विश्राम पर देंगे क्योंकि अभी कथा सुनने को आप सब बैठे हैं उसमें व्यवधान न बन करके कथा विश्राम के बाद सबके नामों की घोषणा की जाएंगी अब हम सब पूज्य महाराष जी के चरणों में प्रार्थना करें और महाराज जी के द्वारा भक्तों के चरित्र श्रवण करें सभी को जय सिया जय गो जय गोपाल हरि ओ तत् श्रीमते ओम नमः ओं नम परमंसास्वादित चरणकमल चिन्मकर भक्त भक्तजनम शवासचंद्र बाग वे लक्ष्मी से वक्षसी स्यास्ते हृदेश संवि तम नृसींहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्ष्यम परम धाम धाम नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर परा शरकुंडरीक सांबरीशुक शौनकालीषणादि परम भागवता कृपासी भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतु बपु पद वंदन किए नाशंगल आदि रह वस्तु हरिजन को यश गाँव जन मंगल रूप सब मति श्रुति पुराण भजीवे को दोई सागर को श्री नीहरिजू आय विराजार सिख हरिदास भक्त माल के तब पद रज हम तुम पाछे जो और श्रोता है इनके सकल मनोरथ पूर्वी बार बार, बार भाव वेद को माल प्रियादास जु के पद कमल बंदों बारंबार कीनि भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखसार चार युगन में भक्त जेन के पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हूँ मेरी जी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 period की जय श्री जड़कोर गोधाम की जय श्री पत्मेड़ा गोधाम की जय यज्ञेश्वरी जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री नेह बिहारी लाल की जय जय श्रीरा जय श्री, श्री हरिशरण भक्तवांछाकु भक्तवत्सल वत्सल भगवान श्रीहरि की महिती कृपा करुणा से परम पवित्र वैष्णव मास दामोदर कार्तिक मास के पुनीत अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में श्री गोविंद धाम में इस दिव्य भव्य लीला सत्संग मंडप में यज्ञेश्वरी जगजननी गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की सेवा एवं संवर्धन के पुनीत भाव को लेकर के जन जन में गोभक्ति की प्रतिष्ठा हो सबके हृदय में गो सेवा की भावना जागृत हो राष्ट्र का गोवंश सुखी और समृद्ध हो गोवंश के सुख समृद्धि से ही राष्ट्र सुखी और समृद्ध होगा यह हमारे महत्पुरुषों का संतों का ऋषि मुनियों का मत है तो संपूर्ण राष्ट्र में गोवंश संरक्षित हो एवं संवर्धित हो गोवध के कलंक से भारत माता का ललाट प्रक्षालित हो संपूर्ण भारतवर्ष की धरती भारतीय देशी गोवंशों के विचरण से उनकी चरणरस से उनके गोमय और गोमूत्र से पवित्र हो उठे सुवासित हो उठे भारतवर्ष में फिर से दूध दही की नदियां प्रवाहित होने लग जाएं, यहाँ की कृषि विषमुक्त हो गोमय गोमूत्र का वैज्ञानिक पद्धति से जब हम अपनी कृषि में प्रयोग करेंगे विदेशी कीटनाशक रासायनिक अथवा विदेशी यूरिया आदि खाद्य खाद इसका डालना बंद करेंगे खेत में हमारी कृषि गो आधारित कृषि होगी तो कृषि भी विषमुक्त होगी कृषि विषमुक्त होने से लोगों में सात्विकता आएगी आज अच्छे से अच्छे व्यसनमुक्त सात्विक आहार विहार वाले लोग भी कई बार कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित देखे जा रहे हैं इसी जमाने में तो ये प्रसिद्धि थी सेवन से या अमुक अमुक व्यसनों को करने से यह रोग होता है पर अनेक लोग हमको ही ऐसे मिल गए हमारे संज्ञान में जिनका जीवन बहुत सुंदर पवित्र व्यसन मुक्ति जी उनको ये बीमारी एक बाहर के एक डॉक्टर हैं अमेरिका के उनसे हमने पूछा इसी रोग के विशेषज्ञ हैं कैंसर रोग के तो हमने उनसे पूछा कि ऐसा सुनते थे लेकिन अब तो अनेक महात्माओं को भी देखते हैं कि एकदम बढिया खान पान है उनका उनको हो अनेक सदगृहस्थ भक्त जिनका जीवन बहुत पवित्र है उनको भी हो गया तो उन्होंने कहा महाराज फल फूल के रूप में साग सब्जी के रूप में अन्न के रूप में हम विषय ही खा रहे हैं शुगर का और इस भयंकर बीमारी का कैंसर आदि की बीमारी का मुख्य कारण है विदेशी खाद के प्रयोग से उत्पादित शाक सब्जी अथवा अन्न आदि और उससे तो बचा नहीं जा सकता ये उसका मुख्य कारण है जहाँ लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं मन बिगड़ रहे हैं वहीं हमारे खेत बंजर हो रहे हैं भूमि की उर्वरा शक्ति निरंतर क्षीण होती चली जा रही नष्ट होती चली जा रही इस बार सूर्य में कृमिक जो कथा हुई उसमें पृथु चरित्र ही कहा गया एक सप्ताह में तो हमने इस बार कहा धरती ने भगवान ने धरती को अनुशासित करते हुए कहा वसुधे ताम बधिष्यामी मच्छासन परमुखी मेरे शासन में तू स्थित नहीं है इसलिए मैं तेरा बध करूंगा पृथ्वी ने कहा मेरा अपराध क्या है कह तू माता होकर अपने बालकों का अंश खा जाती है यह प्रजा तो तेरी संतान के जैसी है और सारे अन्नादि को तूने अपने गर्भ में छिपा लिया है अपनी संतान का ही भाग तू खा खा रही है प्रजा दुर्बल हो रही है तो इस अपराध से मैं तुझे रुष्ट होकर तेरा बध करूँगा और और संवाद है उससे प्रयोजन नहीं है पर धरती ने जो बात कही है वो तो निश्चित ही ध्यान देने योग्य है उसने कहा महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है इसमें आपके पूर्वज पूर्व शासक बेन का दोष है अधर्मी राजा के राज्य में मेरी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तो भागवत जी में तो नहीं लिखा लेकिन हमारे मन में बार बार ये प्रेरणा आई कि बेन के शासन को धरती ने दोषी बताया इसका मतलब है कि बेन धर्मनिरपेक्ष राजा था और भारतवर्ष की गो आधारित कृषि को उसने नष्ट किया होगा उसने भी विदेशी खादों का प्रयोग अपने शासन में कराया होगा तो धीरे धीरे सात्विकता भी नष्ट हो गई और उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो गई जिसके संकेत देश में मिलना शुरू हो गया तो पृथु जी ने पुनः गो आधारित कृषि करके भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रकट किया विश्व में जो भी आज भयंकर समस्याएं हैं उन समस्याओं का मूल है रजोगुण तमोगुण की वृद्धि अलग अलग लोग बताएंगे ये कारण है ये कारण है ये कारण है लेकिन विचार करने पर मूल कारण यही समझ में आता है कि लोगों में सात्विकता घट गई है और रजोगुण तमोगुण अत्यंत बढ़ गया है भगवान की बनाई हुई अति सुंदर प्रकृति को नष्ट किसने किया उसको विषयुक्त किसने बनाया उसे दूषित किसने किया तो इसका सीधा साधा उत्तर है मनुष्य ने आज संपूर्ण विश्व का पर्यावरण जो विकृत हो रहा है उसके विकृत होने में कारण कौन है मनुष्य ही तो कारण है भगवान ने थोड़ी कहीं विकार पैदा किया तो मनुष्य ने परमात्मा की बनाई हुई सुंदरतम प्रकृति को विषयुक्त कैसे किया इस संबंध में भगवत कृपा से जो मन में विचार उठते हैं वो ये हैं कि सबसे पहले सूक्ष्म प्रकृति बिगड़ती है इसके अनंतर स्थूल प्रकृति बिगड़ती है श्री गीता जी में भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिव अहंकार इतम्य भिन्ना प्रकृति रष्ट्रधा प्रकृति का वर्णन किया गया है इसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच प्रकार की स्थूल प्रकृति है और मन बुद्धि और अहंकार इसको भगवान ने सूक्ष्म प्रकृति माना है मन बुद्धि अहंकार में वैसे अंतकरण चतुष्टय कहा जाता है लेकिन भगवान ने अपने व्याख्यान में थोड़ा लाघव कर दिया चित्त को बुद्धि में ही ले लिया इसलिए अहंकार मन बुद्धि और अहंकार चित्त को चित्त का अंतर्भाव बुद्धि में ही कर दिया तो तीन कहो तो भी चार हैं और चार कहो तो चार हैं ही अब अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो मैने मनबुद्धि चित्त अहंकार रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएंगे तो मनुष्य स्वयं इतना सावधान अनुशासित और परोपकारी वृत्ति का हो जाएगा इतना संवेदना से युक्त तो हो जाएगा इतना संवेदनशील हो जाएगा वह स्वयं कष्ट सहकर भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा और फिर भगवान की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि सुखी और समृद्ध हो सके, फिर कहीं कोई वातावरण खराब नहीं होगा विष नहीं कहीं पैदा होगा तो अंतकरण की शुद्धि का मूल आधार क्या है अंतकरण की शुद्धि बिना गो सेवा के और बिना गव्य पदार्थों के आहार के अंतकरण की शुद्धि नहीं होती श्री वल्लभाचार्य जी का एक वाक्य है वो है तो दूसरे संबंध में लेकिन हम उसका भाव गो सेवा के परिप्रेक्ष्य में विचार कर रहे हैं बल्लभाचार्य जी का मत है कि भगवत सेवा श्री कृष्ण की निष्काम प्रेम सेवा वो सर्वोत्कृष्ट साधना है सबसे और यह साधन सदा सर्वदा सभी के लिए करणीय है सभी के लिए अनुष्ठेय है सबको इसका अनुष्ठान करना चाहिए पर भगवत सेवा में कृष्ण सेवा में सर्वोपरि है मानसी सेवा तब प्रश्न उठा कि जब मानसी सेवा ही सर्वोपरि है तब तो बहुत अच्छा हो गया कंजूसों की तो मौज आ गई कंजूस प्रकृति के लोग इसीलिए धर्म कर्म से बचते हैं कि कुछ खर्च ना हो जाए सबसे बड़ा भय उनको यही है कि कोई हमसे यह न कह दे कि तुम अमुक बढ़िया काम कर दो यद्यपि संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसे यह बोध न हो कि हमारे द्वारा संग्रहित उपार्जित जितनी भी संपत्ति है चाहे वो चल हो अथवा अचल हो उसमें से एक अंश भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है जो हमने उपार्जित किया है और उसके उपार्जन में जो छल कपट किया है झूठ बोले हैं पाप किया है अधर्म किया है उसका परिणाम जरूर साथ जाने वाला है उसको नरकादी में जाकर भोगना पड़ेगा लेकिन जिसका हमने संग्रह किया है तो मरने के बाद हमारे लिए किसी उपयोग में नहीं आएगा। यह जानते हुए भी मनुष्य लोभ करता है महाभारत में एक प्रकरण है जहां देवर्षि नारद जी और सुखदेव जी का संवाद है उस प्रकरण का नाम है मोक्ष धर्म पर्व बहुत सुंदर संवाद है क्या कहें महाराज श्री सेवानंद जी महाराज बैठे हैं ऐसे विषयों को जब कभी पाठ करने का अवसर आया था जब तो हमको लगता था कि कभी अच्छे अधिकारी विचारशील श्रोताओं के बीच में मोक्ष धर्म पर्व जैसे पर्वों का चिंतन होना चाहिए धन्य है व्यास जी को न कहा उस प्रकरण की कई बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनमें नारजी ने कहा है कि लोभी मनुष्य के द्वारा अनुष्ठित धर्म भी अधर्म ही होता है विचित्र बात लिखी है महाराज लोभी मनुष्य जिस धर्म का अनुष्ठान करता है वह देखने में धर्म के जैसा लगता है पर वह अधर्म होता है अब इसके व्याख्यान की आवश्यकता है तो हम तो व्याख्यान क्या करेंगे अधर्म उसका पीछा करेगा अधर्म से मुक्त नहीं हो सकता लोभ मुक्त हुए बिना अधर्म मुक्त नहीं होगा सीधी साधी बात है लोभ का मतलब है इस भौतिक नाशवान जगत की वस्तु पदार्थ के प्रति अभी भी उसकी महत्व बुद्धि कम नहीं हुई तो जब इस नाशवान जगत की वस्तुओं के प्रति उसकी महत्व बुद्धि बनी हुई है तो इससे स्पष्ट हो गया कि परमार्थ के प्रति उसकी महत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई भगवत प्राप्ति के प्रति महत्व बुद्धि इसकी नहीं जगी भगवत भक्ति के प्रति महत्व बुद्धि इसकी नहीं जगी धरती के जो सात सुदृढ़ स्तंभ हैं उनमें छठा स्तंभ है अलुब्ध दानशील सप्तार्य मही। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड का श्लोक गोभिर्ेदी सत्यवादी धार्यते गाय ब्राह्मण वेद सती नारियां, सत्यवादी पुरुष लोभ रहित पुरुष दानशील पुरुष अब यहां महाराज जी गाय के सुरक्षित होने से ब्राह्मण सुरक्षित होगा ब्राह्मण माने ब्रह्मत्व जिस विशेष गुणों के कारण जिन विशेष गुणों के कारण ब्राह्मण की वेदादि शास्त्रों में भूरी भूरी महिमा गाई गई है वह सुरक्षित होगा आज जाति तो है पर ब्रह्मत्व का दर्शन कहीं कहीं बीज रूप में हो रहा है ब्राह्मण है पर ब्राह्मणत्व का अभाव देखा जा रहा है क्यों विप्रत्व नष्ट हुआ गाय के नष्ट होने से ब्राह्मण नष्ट हुआ ब्राह्मण के नष्ट होने से वेद नष्ट हुआ और वेद के नष्ट होने से सदाचार नष्ट हुआ वेद के माध्यम से ही सदाचार की प्रतिष्ठा होती है सदाचार के नष्ट होने से समाज में स्वेच्छाचारी पुरुषों ने जन्म लिया वे बढ़ने लगे और स्वेच्छाचारी पुरुषों के उत्पन्न होने से नारियों की पवित्रता नष्ट हुई स्त्रियों का चरित्र दूषित हुआ उपनिषद में है ना कि पांच ऋषि वे राजा के पास जाते हैं पशुपति के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या की कामना से और राजा उनको दक्षिणा अर्पित करना चाहता है तो वे ऋषि थोड़े संकोच में पड़ जाते हैं तो राजा सोचता है ये ब्राह्मण ऋषि हमारा द्रव्य क्यों नहीं ले रहे तो उसके मन में आया कि कई लोगों का धन दान नहीं लेना चाहिए उनमें राजा का दान भी वर्जित है राजा का धन ठीक नहीं होता लगता है राजा का धन मान ये नहीं ले रहे तो वह उपनिषद का वचन कहते हुए हृदय बहुत प्रफुल्लित तो होता है कि धन्य है हमारे भारतवर्ष का गरिमा पूर्ण इतिहास जहा ऐसे राजा हुए आज आप अपने घर का ठेका नहीं ले सकते अपने गांव का ठेका नहीं ले सकते और वो अपने राष्ट्र का ठेका ले रहा है राजा नमेनो जनपदे हमारे जनपद में हमारे राज्य में कोई चोर नहीं न कदरियो न मद्यपहा हमारे राज्य में कोई कदर नहीं है कदर ही माने कायर नीच कोई नहीं धर्म कर्म से विमुख होने वाला कोई नहीं न कदरियो न मद्यप हमारे राज्य में कोई मद्यपान करने वाला नहीं है कदर माने केवल युद्ध से भागने वाला नहीं होता कर्तव्य विमुख प्राणी को कदर ये कहते हैं अपने कर्तव्य से पलायन करने वाले को कदर ये कहते हैं। ऐसा कोई कदर ये नहीं है कोई मद्यपान करने वाला नहीं है और इसी वाक्य में वो कह रहा है राजा कि न स्वीर स्वरिणी कुता वो कहता है कि हमारे यहां कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही नहीं है तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री कहाँ से आई तो हमें केवल इतने अंश पर ध्यान देना है न स्वैर स्वरिणी कुता अर्थ है कि समाज में स्वेच्छाचारी पुरुष ही सामने बैठने से हमको देख करके कहने में ज्यादा सुख मिलेगा श्री वृंदा आगे आ जाए आगे श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्रीराज कल से इस और कुछ विशिष्ट संतों के लिए कुछ कम्बल आदि बिछा करके थोड़ी ऐसी विशिष्ट व्यवस्था करने क्योंकि हमको भी सामने संतों का दर्शन करके बोलने में सुख ज्यादा मिलता है नहीं तो हमको कभी ऐसे मुड़ना पड़ता कभी ऐसे मुड़ना पड़ता है तो स्वैर स्वरिणी कुता कोई स्वेच्छाचारी पुरुष ही समाज में नहीं है तो स्वेच्छाचारिण स्त्री कहां से आई तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि समाज में दूषित चरित्र वाले मनुष्य ही स्त्रियों की पवित्रता को नष्ट करते हैं पुरुषों में सदाचार का लोप तभी होता है पुरुषों में सदाचार का लोक तभी होता है जब वेद ज्ञान का अभाव हो जाता है यद्यपि सनातन परंपरा के अनुसार सबको वेदाधिकार नहीं है किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिन्हें द्विजाति कहा जाता है ये वेद विज्ञान के अधिकारी हैं तो मूल में ब्राह्मण जब वैदिक हो जाएगा तो अपने आप समाज में वैदिक सदाचार प्रतिष्ठापित हो जाएगा समाज में स्वेच्छाचारी पुरुषों का उद्भव वेद के विलुप्त होने के कारण होता है तो नारियां अपवित्र हो गई अपवित्र नारी से ही पवित्र पवित्रात्माएं जन्म लेंगी सत्यवादी पुरुष लोभ रहित पुरुष दानशील पुरुष वो किसी सचरित्र पति प्राणा नारी के गर्भ से ही जन्म लेंगे इस प्रकार के महान भाव। अब यहां एक बात और ध्यान देने की है जो सत्यवादी होगा जो सत्य का आश्रय लेने वाला होगा वो तो लोभ रहित होगा सत्य का आश्रय देने वाला लोभ रहित होगा आप लोग कहेंगे ये ये क्या बात हुई आप जबरदस्ती खींचतान कर रहे हैं सत्य से लोभ रहित होने का क्या संबंध है संसार के सभी नाम रूप सत्य हैं कि असत्य है। क्या मानते हो पदार्थ असत हैं कि नहीं तो उनके प्रति आदर भाव संग्रह का भाव महत्व का भाव उस सत्य का आश्रय नहीं है असत्य का आश्रय इसलिए सत्य का आश्रय है सच्चिदानंद भगवान को छोड़कर के और किसी का भी आश्रय असत्य का आश्रय भगवदाश्रय को छोड़कर किसी भी प्रकार का आश्रय असत का आश्रय हमारे जीवन में जब सत्य होगा तो लोभ नहीं होगा फिर संसार के किसी पदार्थ के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी नहीं और जब लोभ नहीं होगा तभी दानशीलता आएगी सत्य होगा तो लोभ रहित होगा और लोभ रहित होगा तो दानशीलता आएगी लोभी मनो से दान नहीं कर सकता एक लोभी था कहीं किसी पवित्र अनुष्ठान में गया वहां बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही थीं, बड़े बड़े दानवीरों की लाइन लगी हुई थी अब विशेष आग्रह से वो बुलाया गया गया तो सही लेकिन उसे बड़ा बुरा लगा कि बताओ कितनी मेहनत से धन कमाया जाता है वो तो कैसे पागल लोग हैं यूँ ही लुटाए चले जा रहे हैं तो वो वहां से आया बहुत दुखी था चेहरा उतरा हुआ था ऐसे लगता था मन बहुत बीमार है उसकी ग्रहलक्ष्मी ने पूछा कि स्वामी क्या हुआ ताप जारी आ गई है पुकार चढ़ आया है कि किसी ने तुम्हारा भरी सभा में अपमान कर दिया है के काऊ ने कछु कह दई क्या तुम्हारा किसी ने कुछ तुमसे कह दिया है अथवा कुछ तुम्हारा गिर गया है तो वो बोला कि न तो किसी ने कुछ कहा है और न ही हमारा कुछ गिरा है नष्ट हुआ है फिर भी दुखी क्यों हो तो उसने कहा कि देता देखा और को ताते नीचे ने इतने लोगों को दान करते हुए हमने देखा उससे हमें बड़ी पीड़ा बस तो इसी बात का दुख है तो ऐसा आदमी कहे को दान करेगा यह बात सैद्धांतिक सत्य है आज हमें जो कुछ मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला जो कुछ हमें मिला है इन वस्तुओं का हमने जन्मांतर में किसी सुपात्र को दान किया होगा जो हमने दिया वही हमको मिला तो जो हम देंगे वही हमको मिलेगा यदि ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ जिससे हम मुक्त हो सकें तो तो बहुत फायदा है जो कुछ दिया उसका फल उत्तम लोगों में भी मिलने वाला है और फिर पुनर्जन्म के बाद भी मिलने वाला है उन सबको भोगने के लिए भगवान फिर मनुष्य बनाएंगे तो भी लाभ है और कथनचित भगवत कृपा से संस्कृति के चक्र से मुक्ति तो तो और ही अच्छा है फिर तो जब कुछ भोगने के लिए लेने के लिए आना ही नहीं है तो बचा के रखो ही क्यों खत्म करो जब कुछ मतलब ही नहीं है तो फांस काट दो खत्म कर दो हमारे सुखराम दास जी महाराज कहते फांस काट दी फिर खत्म कर दो जब कुछ लेने ही देना नहीं है खत्म पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत थे वो कहते थे कि तुम लोगों की दृष्टि में रुपया है मेरी दृष्टि में कागज की रद्दी में टुकड़ों में और इन रुपयों में कोई अंतर नहीं है और ये हमने निकट से उनको देखी वो नोट का नंबर ही नहीं देखते थे कि दस रुपये का नोट है कि हजार रुपये का नोट है उनके लिए लाल पीले सब नोट बराबर थे तो जो सत्यवादी पुरुष होगा हो वो लोभ रहित होगा और जो लोभ रहित होगा वही दानशील होगा ये हमारे जीवन में ये जो अभाव है उसका मूल कारण यही है कि हमारे भीतर चित्त में सात्विकता के भाव नहीं आता तो चित्त की शुद्धि की बात हम कर रहे थे अंतःकरण की शुद्धि के बिना भगवान की मानसी सेवा नहीं बनेगी तो हम चर्चा यह कर रहे थे कि जब भगवत सेवा सबसे श्रेष्ठ है और सबको करनी चाहिए और मानसी उसमें सबसे श्रेष्ठ है तो लोभी पुरुषों को तो आनंद हो गया वे इसलिए धर्म कर्म में प्रवृत्त नहीं होते कि कुछ खर्च न हो जाए अब मन में सब काम कर लो रोज सोने का बंदर बनाओ हीरे जवाहरा से सिंहासन बनाओ खर्च तो कुछ होना नहीं कामधेनु गाय को बुलाकर भगवान का अभिषेक कराओ और रोज विविध प्रकार के छप्पन भोग धराओ पर एक कंजूस को किसी संत ने कृपा कर दी संत की कृपा से उसको मानसी सेवा सिद्ध हो गई तो ठाकुर जी को दूध का भोग धराया दूध हटा रहा था दूध में थोड़ी मिश्री डाली तो वो ज़्यादा पड़ गई तो उसने सोचा बताओ क्या करें ये तो बहुत नुकसान हो गया तो मानसी में ही दूध में हाथ डालकर मिश्री निकालने लग गया तो उसके गुरु जी ने आकर हाथ पकड़ लिया भले आदमी यहाँ तेरा क्या खर्च हो रहा है दोला तोला दो तोला मिश्री ज्यादा भी गिर गई यहाँ तेरा पैसा तो खर्च नहीं हुआ विचित्र स्थिति है मन भगवत सेवा के योग्य कैसे बने मन अंतकरण का परिचायक है माने हमारा अंतकरण भगवान के ध्यान धारणा के योग्य भगवान की सेवा के योग्य कैसे बने इसका उत्तर श्री वल्लभाचार्य जी ने दिया है कि यदि इस मानसी सेवा के राज्य में आप पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले दो काम करने पड़ेंगे कौन कौन से दो काम बोले पहले अपने शरीर को सेवा में अर्पित करना पड़ेगा और फिर शरीर से उपार्जित जो धन आदि है उसे सेवा में समर्पित करना पड़ेगा ये दो काम आप कर लेंगे तो आपका अंतकरण स्वाभाविक निर्मल हो जाएगा पवित्र हो जाएगा और वह भगवान की मानसी सेवा के योग्य हो जाएगा तन और धन इन दो दोनों की शुद्धि के बिना मन शुद्ध नहीं होगा तन शुद्ध होगा सेवा से और धन शुद्ध होगा दान से बल्लभाचार्य जी का वचन है श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा पर मता चेत प्रवणम सेवा सिद्ध की सेवा में चित्त का विलय चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिधि तनु बित्त जा उस मानसी सेवा की सिद्धि के लिए तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा इसी को हम भगवान की भी आराध्या उपास्या पूजिया गोमाता की सेवा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इसी का भाव हमने इस प्रकार से विचार किया है सुरभि सेवा सदा कार्य मानसी सातस्त प्रवण सेवा तत् हमारे शूरश्याम गोशाला चंद्र सरोवर के संस्थापक सं प्रस्थता गावों में हृदय संपो गवा मध्ये बसाम गावो में हृदय गवाम मध्य वसाम हे नाथ ऐसी कृपा करो जब हम नेत्र खोलकर देखें तो हमें आगे गाय दिखाई पड़े जब हम मुड़कर पीछे की ओर देखें तो हमें गोमाताएं दिखाई पड़े जब हम नेत्र बंद करके बैठे तो हमको अपने हृदय में भी गाय दिखाई पड़े गावो ममाग्रता संतु गावो में संतु पृष्ठता गावो में हृदय संतु, गवाम मध्य बसाम गाय हमारे हृदय में निवास करे और हम गायों के बीच में निवास करें हमारे मन से गाय चली गई यह बहुत पीड़ा की बात है बड़े दुख की बात है मन से गाय चली गई ध्यान से सुने मन से गाय चली गई इसलिए हमारा हमारी कृषि बिगड़ गई खेती विशैली हो गई और जब हमारे खाद्य पदार्थ ही विषयुक्त तो हो गए हमारे जीवन में न तो गो आधारित कृषि रही और न आहार के रूप में भारतीय देशी गायों के गो गव्यों का प्रयोग हुआ उस कारण से हमारे हमारी सात्विकता नष्ट हो गई रजोगुण और तमोगुण बढ़ गया क्योंकि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि सिद्धांत है आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होगी आहार के बिगड़ने से चित्त बिगड़ गया और विकृत चित्त वाले मनुष्य ने परमात्मा की बनाई हुई सुंदरतम प्रकृति में उसने विष्व घोल दिया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबको विशैला बना दिया पर्वत नष्ट कर दिए नदियों को दूषित कर दिया पूरे वातावरण को दूषित कर दिया तो संपूर्ण रोग का जो मूल है वो यही है रजोगुण तमोगुण की वृद्धि और रजोगुण तमोगुण का अभाव गो सेवा के बिना और गो सेवा में अपने पवित्र धन का उपयोग किए बिना हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा गोवृत्ति बने बिना हमारा अंतकरण शुद्ध नहीं होगा और तब तक हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा अभी संतों की प्रेरणा से कई जगह ठाकुर जी के यहाँ गोव्रत की व्यवस्था होगी पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी के प्रयास से श्री बद्रीनाथ भगवान पूरी तरह गोवृती हो चुके पहले सरकारी डेरी का घी और सरकारी डेरी का दूध उनकी सेवा में जा रहा था लेकिन महाराज जी ने बहुत प्रयत्न करके सारी व्यवस्था वहां की और अब विशुद्ध भारतीय देसी गायों के दुग्ध से उनका नित्य नित्याभिषेक होता है और भारतीय देसी गाय के घृत से ही दीपक जलता है और भारतीय देसी गाय के घृत से ही बद्रीनाथ भगवान को भोग लगता है भेट द्वारिका के ठाकुर जी पूरी तरह गोवृती हो गए महाराज जी के प्रयास से और द्वारकाधीश भी करीब करीब हो गए हैं बहुत से द्वारकाधीश के अर्चक वे गोवर्ती हो गए उन्होंने गोशाला खोली। अब पूजा बदलती रहती है तो जो लोग अभी उस महत्व को नहीं समझ पाए हैं वो लोग अभी विमुख हैं अन्यथा सब प्रायः गोवर्ती होते चले जा रहे हैं पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद परमहंस जी के प्रभाव से निकट भविष्य में श्री जगन्नाथ जी भी पूर्ण गोवृत्ति होने वाले हैं बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं कि जगन्नाथ जी के भोग में भी रिफाइंड का अथवा अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न हो विशुद्ध भारतीय देशी गाय के दूध दही और घर का ही प्रयोग जगन्नाथ जी के भोग में हो ज़्यादा नहीं तो मंदिर का जो मुख्य भोग है उस मुख्य भोग में अन्य कोई पदार्थ न जावे ऐसा प्रयास चल रहा है और भगवत कृपा से इसमें सफलता मिलेगी हमारे राजस्थान के श्री चारभुजानाथ भुजा महाराज जी के प्रयास से पूरी तरह गोवृत्ति हो गए हैं इधर मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ है मंदसौर जिले में वो पूरी तरह गोवृत्ति हो गए हैं सांवला जी ऐसे बहुत से तीर्थ हैं धीरे धीरे कथाओं के श्रवण से और चेतनाओं के जगने से सब गोवृती हो रहे हैं कठिनाई नहीं है वर्षों हो गया मनुकपीठ में पूरी तरह गोवृत की व्यवस्था है श्री राम सेवाश्रम में भी कहूँ तो महाराज जी वहाँ भी पूरी तरह गोवृत की व्यवस्था हो गई है अब कुंभ जैसे पर्व पर, पर जहाँ हजारों लोग प्रसाद पाते हैं वहाँ भी निर्वाह हो जाता है तो फिर दूसरी जगह कहाँ कठिनाई हो सकती है हमारे में स्वामी जी केवल इच्छा शक्ति का इच्छा शक्ति के अभाव के कारण ही सारी दुर्वस्थाएं हैं तो हमें अपने जीवन में सात्विकता लानी है तभी हम भगवान के भजन के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे अन्यथा भगवान के भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना बहुत कठिन है देवी संपत्ति गाय जीवन को आ संपत्ति जीवन को देवी संपद विमोक्षाया निबंधा या सूरी मता देवी संपत्ति छुड़ाने के लिए और आसुरी संपत्ति बांधने के लिए देवी संपत्ति जीवन को आधार देवी संपत्ति गाय जीवन को आदा धर्म अर्थ काम मोक्ष हरि भक्ति प्रदाता धर्म अर्थ रु काम मोक्ष भगवान की भक्ति सब कुछ गो सेवा से मिल जाती धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष हरि भक्ति प्रदाता धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष हरि भक्ति प्रदाता स्वावलंब सुख संपत्ति अरु सद्भाव प्रदा सुख संपत्ति सम्पत्ति सद्भाव प्रदाता गाय हमें स्वावलंबी बनाती है सुख संपत्ति देती है गोसेवा और हमें सद्भाव देने वाली है, हैवनी तत्र मल मूत्र सुधार है दूध दही घी मक्खन छाछ गोबर गोमूत्र सब अमृत ही है और पंचगव्य तो सारे पापों को नष्ट करने वाला है यगस्टिगतम पापम देहे तिषति माम के प्रासनात् पंचगव्य धनम एक बूंद भी पंचगव्य का प्राशन कोई करता है तो जैसे सूखे ईंधन के ढेर को प्रचंड अग्नि जला करके भस्म कर देता है ऐसे ही पंचगव्य पाप राशि को जलाकर भस्म कर देता है हा पंच हर पाप शतायु स्वास्थ्य प्रदार पंचक आयु साय जन्म मरण संस्कार सव श्राद्ध यज्ञ आदा जन्म मरण संस्कार श्राद्ध यज्ञ आदा देवी संपत्ति जब यह हमें सतायु बनाता है स्वास्थ्य देता है एक और बात हम निवेदन करें वर्तमान के विष्णयुक्त वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर पर स्वास्थ्य पर न पड़े इसका प्रभाव, इसका उपाय क्या है पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पत्मेड़ा महाराज बताते हैं कि वर्तमान समय में हर मनुष्य को प्रातःकाल खाली पेट देशी स्वस्थ गाय का मूत्र अवश्य ही लेना चाहिए गोमूत्र अवश्य लेना चाहिए यदि अपने घर में गाय है तो तो सर्वोत्तम उसका मूत्र छान करके ताजा लो और मान लो ऐसी व्यवस्था नहीं है तो गोमूत्रार्क भी गौशालाएँ गो बना रही है हमारी जड़खोर गौशाला ने भी बहुत सुंदर गोमूत्रार्क बनाया है तो वो गौमूत्रार्क लिया जा सकता बहुत है बहुत लाभकारी है बोलो भक्तवत् सल भगवान की जन्म से लेकर मृत्यु तक और सपिंडी कृत्य तक हमारे सारे संस्कारों में गाय है हमारे श्राद्ध का आधार भी गाय है और हमारे यज्ञ का आधार भी गाय है जन्म मरण संस्कार सब श्राद्ध यज्ञ आधार जन्म मरण संसार सब साध्य के आधा देवी संपत्ति गाय गोविषयक चर्चा के संक्षिप्त चर्चा के अनंतर अब श्री केल जी महाराज के जो शिष्यों के चरित्र का स्मरण हम कर रहे थे उन चरित्रों का हम स्मरण करते हैं तो स्मरण रहे कि यह पवित्र अनुष्ठान भगवान श्री कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में जहाँ करीब साढ़े पाँच हजार गोवंश संरक्षित होकर के सेवा को प्राप्त कर रहा है गोमाता की जहाँ उपासना हो रही है उसी संस्था को गो सेवा में बल प्राप्त हो संस्था का आर्थिक संकट दूर हो इसी पवित्र भावना को लेकर के श्री नेह बिहारी यजमान हैं इसके इतने छोटे से ठाकुर सामने विराजे हैं एक तुलसी का दल भी सामने पदरा दो तो पर्दा हो जाएगा एक छोटे से फूल की पकड़ी भी आ जाए तो पर्दा हो जाएगा बहुत प्यारे ठाकुर जी तो इनके मन में इच्छा हो गई सहसा नहीं तो कथा तो एक प्रकार से एक दिन पूर्व तक स्थगित जैसी हो रही थी लेकिन वृंदावन के निवासी उनको लाभ लेना था और श्री मधुर बिहारी जी को सुननी थी कथा इसीलिए ऐसा हुआ कील कृपा की रति विशद परम पारशद पारषदिष्य प्रगट कील कृपा की रति विशद परम पारशद सदशिष प्रगट आश करण ऋषिराज रूप भगवान भक्त गुरु आश करण ऋषिराज रूप भगवान भत गुरु चतुरदास जग अवैप ची तरज चतुर्म चतुरदास जग अवय छप ची तरज राय मल हेम मन साराचा हे अद्भुत राय मल हेम मन सारंग वाचा रसिक राय मल कौर सेवा दामोदर हरिंग राचा रसिक राय मल गौर दृढ़ धर्म दुरंधर भजन भट समय सुमंगल धर्म दुरंधर भजन भट की लाती विशद सवे पार्षद शिष्य प्रकट की लावी परम कल हमने कील जी का संक्षिप्त चरित्र कहा था और ये कहना इसलिए आवश्यक था कि उनके स्मरण के बिना उनके शिष्यों के चरित्र का स्मरण अधूरा होता है कहते कील देवाचार्य के जितने शिष्य हुए चाहे वे गृहस्थ शिष्य हुए अथवा चतुर्थाश्रमी विरक्त शिष्य हुए सबके सब सुमंगल सुमंगल के स्वरूप हुए सारे जगत के जीवों का मंगल करने वाले हुए सुमंगल हुए असुमंगल दास हुए और सुमंगल दास दृढ़ सुमंगल को अलग कर दो तो दास दृढ़ दास्य भाव को भक्ति का प्राण माना गया भक्ति महारानी की आत्मा क्या है भक्ति का प्राण क्या है तो दास्य भाव को भक्ति का प्राण माना गया इसलिए प्रत्येक ठाकुर जी के भक्ति के रस में से जरूर है जैसे सांतरस में भी दाश्य क्योंकि शांतरस में भगवान के विलक्षण वेदांत वेद्य स्वरूप का अनुभव करके चिंतन करके जीव उनको अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करता है और शरीर संसार से निर्वण होकर शांत भाव से चिंतन करता है तो भगवान को स्वामी बनाएगा तो स्वयं तो दास हो ही गया वहां भी दास से भाव है सखरस में भी दास से भाव है श्रीमद भागवत जी में देखिए ठाकुर जी गोचारण करते करते थक जाते हैं तो कोई सखा लेट जाता है भगवान की तकिया बन जाता है कोई सखा ठाकुर जी के चरण दबाता है कोई पंखा झलता है कोई पत्रावली की रचना करता है तो सब सखा दास ही है शांत रस में भी दास से सख्य में भी दास है और वात्सल्य में तो बहुत ही दास है वहाँ तो ठाकुर जी खुद कुछ कर ही नहीं सकते तो वहाँ तो नहलाना धुलाना सब कुछ सब गोद में ही करना है तो वात्सल्य में भी दास्य है श्रृंगार में भी दास्य है दास्य में तो दास है ही है श्रृंगार में भी दास्य है श्री ठाकुर जी से अभिन्न अभिन्ना हमारे यहां श्रीजी को ठाकुर जी से अलग नहीं माना जाता सा स सा सी वास्ती राधाम कृष्णस्व रूपयी कृष्णम राधास्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरू रूपम सदा भजे श्री राधा ही कृष्ण है श्री कृष्ण ही राधा है इनमें किंचित भी भेद नहीं है एक ज्योतिर्भु द्वेधा राधा माधव रूपम एक ही सनातन ब्रह्म ज्योति नित्य सिद्ध दिव्य दंपती श्री राधा माधव के रूप में श्री सीताराम जी के रूप में विराजमान होकर के लीला कर वहां ब्रह्म कोटि में ही उनको माना गया वैष्णव सिद्धांत में श्रीजी को परब्रह्म की कोटि में ही उनका ही स्वरूप माना गया उनसे भिन्न नहीं माना यद्यपि एक मत ऐसा भी है कि जहां नि नित्य मुक्त जीव की श्रेणी में उनको स्वीकार किया गया लेकिन वो दक्षिण के किसी का मत है वो इधर के हमारे चतु संप्रदाय के वैष्णवों को ग्राह्य नहीं यहां तो सऐव सा सही वास थी यही मत है कोई अंतर नहीं है तो राधा रानी से अधिक माधुरी रस का आस्वादन करने वाला और कौन होगा नहीं? वे क्या कह रही हैं रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वा हाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शे सन हे नाथ हे रमण हे प्रेष कहा हो कहा हो हे महाभुज मैं आपकी दासी हूँ आप अपनी सन्निधि का अनुभव मुझे कराइए आप जल्दी प्रकट होइए और गोपियां कह रही हैं सूरत नाथ ते नाथ हम आपकी बिना मूल की दास चीरहरण के प्रकरण में गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदरते ते श्याम सुंदरते ते करवा दे बार्म्ञ नो चेत रागे ब्रुआ हमें केवल इतने से प्रयोजन है श्याम सुंदरते दास्य श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं आचार्यों ने दास्य भाव को भक्ति का प्राण माना है इसलिए किसी भाव किसी रस का उपासक हो मूल में सब ठाकुर जी के दास हैं इसलिए सिद्धांत है, है कि जीव नित्य भगवत दास है पर ये दास भाव बिना सदगुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता ये दास भाव बिना सदगुरु की कृपा के सुदृढ़ नहीं होता हम ईमानदारी से भगवान के दास बने हमारी दशा बड़ी खराब है कोई हमसे पूछता है आपका नाम तो हम बताते हैं रामदास कृष्णदास माधव दास गोविंद दास केशव दास मुकुंद दास इत्यादि नाम बताते कि नहीं यही नाम गुरुजी ने धरे बताते पर जब ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता नहीं हम कामदास क्रोधदास लोभदास कंचनदास कामनीदास दास कंचन दास खामनी दास यही बने हुए भगवत दास हम नहीं बन पाए कहा yeah सुदृढ़ बिना सदगुरु की कृपा के नहीं होता और सदगुरु की कृपा शत शिष्य में फलित तब होती है जब वह निश्चल निष्कपट भाव से संपूर्ण समर्पण सदगुरु भगवान के चरणों में कर देता है कुछ छिपाकर नहीं रखता कुछ बचाकर नहीं रखता कुछ बाबा श्री ठाकुरदास जी की एक बात बहुत अच्छी लगती बाबा कहते थे कि पंडित जी महाराज जब बहुत अधिक अंतर्मुख हो गए साधन में पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज तो वे प्रायः बोलते ही नहीं थे मौन हो गए बहुत इशारे में कभी कुछ तो उस काल में भी अच्छे अच्छे साधक उनके निकट आकर पूछते कि महाराज जी बाबा हमारे कल्याण की कोई बात बताइए तो पंडित जी स्लेट पर लिखते आनुगत्य क्या लिखते आनुगत्य तो बाबा ठाकुरदास जी महाराज बता रहे थे कि वर्षों तक पंडित जी एक ही शब्द लिखते रह गए अनुगत्य अनुगत्य इसका मतलब परमार्थ पथ का रहस्य यही है यदि इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहते हो भगवत प्रेम को प्राप्त करके कृत कृत्य -कृत -कृत कृतार्थ होना चाहते हो प्रेम पथके पथिक बनना चाहते हो तो किसी प्रेमी संत सदगुरु के आश्रित हो जाओ उनके आनुगति को स्वीकार कर लो सवे सुमंगल दास दृढ़ ये दास का दृढ़ भाव सदगुरु की कृपा से ही पहुंचा हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री सम्पन्न श्री भक्तमाली जी महाराज में इतना सिद्ध भाव था दास भाव कि वो दास भाव में ही जीते थे हमेशा हमेशा दास भाव में जीते थे दास भाव की आधारशिला है दयनीय अपूर्व दैन्य में रहता था हमने बहुत निकट से देखा एक ओरछा क्षेत्र का एक छोटा गांव है उसका नाम है बंधा उस गांव में एक हनुमान जी का सिद्ध स्थान है मड़वागिरी हनुमान जी वहाँ एक यज्ञ हुआ था सन का हमें स्मरण नहीं है कि सन की बात है परम श्रद्धे उज्जपात स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज उनकी प्रेरणा से उनकी अध्यक्षता में ही वह यज्ञ संपन्न हुआ था विष्णु यज्ञ था हम समझते हैं कि तीस पैंतीस वर्ष तो हो गए हो गया होगा इस बात को पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज शरणानंद सरस्वती जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे पूज्य स्वामी श्री अखण्डानंद सरस्वती जी पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के वे खास गुरु भाई थे श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे कृपा पा हमें भी उनके चरणों में एक वर्ष रहने का सौभाग्य वृंदावन आने के पूर्व पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज कहा करते थे कि इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना है तो हमारे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए शास्त्र में जैसा लिखा है यति धर्म उसका अक्षरशह वे पालन करते थे 24 घंटे में एक बार स्वादहीन भिक्षा वे ग्रहण करते थे अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया वैसे तो लिखा न शिष्यान अनुबिधनिया ग्रंथान व्यसेत वाभ्य विरक्तों के धर्म में न शिष्यान इसका मतलब ज्यादा चेला न बनावे कोई सुपात्र हो तो बना दी शिष्यान में बहुवचन है पर उन्होंने एक भी नहीं बनाया और भगवत चिंतन को छोड़कर के आधे क्षण के लिए भी वृत्ति उनकी इतर चिंतन में नहीं जाती थी प्रेमी ऐसे थे कि भगवन नाम श्रवण करते ही उनके नेत्रों से सुधारा बहने लग जाती थी उनका काशाय वस्त्र आंसुओं से भीज जाता था हमें स्मरण है एक अखंड संकीर्तन में उनके उद्घाटन के लिए महाराज गए उनके आश्रम में ही 18 महीने का महामंत्र का खंड कीर्तन आरम्भ होने वाला था और कीर्तन की धुन सुनकर महाराज उद्घाटन के पहले मूर्छित हो गए सात्विक भावन के श्रृंग में आ बहुत अद्भुत संत थे अपने संपूर्ण जीवन में कंचन कामनी के स्पर्श से वे मुक्त रहे सन्यास धर्म का ऐसा दृढ़ता से पालन था स्त्री शरीर नहीं उसके वस्त्र का स्पर्श होने पर वे चौबीस घंटे का निर्जल करते थे महापुरुषों में भेद नहीं होता लेकिन साधकों को सिखाने के लिए कि सन्यास धर्म का स्वरूप ही है ऐसे थे महाराज विचित्र विलक्षण महात्मा और नियम के पालन में बड़े दृढ़ थे वहां समझौता वाली बात नहीं थी कि नहीं प्रेमी मन रह जाएगा थोड़ी खीर खा लो ऐसी बात नहीं थी महात्मा ही थे जैसे पूज्य स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज बड़े कट्टर थे वैसे ही थे वो उसी कोटि के थे वो और परम विद्वान थे संस्कृत के अंग्रेजी के तो उनके प्रेरणा से यज्ञ हुआ उस यज्ञ में महाराज जी को भी गांव के लोगों ने बुलाया महाराज जी की वेशभूषा उनकी रहनी तो ऐसी थी कि तो उनको देख के सहसा कोई समझता नहीं कि पढ़े लिखे भी हैं विद्वान हैं। तो पंडित भागीरथ जी उस यज्ञ के आचार्य थे उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ विष्णु यज्ञ है और वैष्णव शिरोमणि पूज्य महाराज जी आ गए हैं तो विष्णु पुराण का पाठ महाराज जी ही करेंगे तो महाराज जी को प्रार्थना की कि आप यज्ञशाला में विराजें विष्णु पुराण का पाठ करें तो महाराज जी ने कहा नहीं किसी ब्राह्मण को गृहस्थ ब्राह्मण को बिठाओ तो यज्ञाचार्य जी बोले कि आपका शरीर भी तो कान्य कुल का है आप कोई इतर तो नहीं है फिर विरक्त हैं ब्राह्मण हैं आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं और हम आचार्य हैं यज्ञ के तो हम कह रहे हैं विशेषाधिकार से आप बैठिए सबकी इच्छा है सब तो महाराज जी ने आग्रह स्वीकार कर लिया बैठ गए अब स्वामी जी को पता चला पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज वे बड़े कट्टर थे महाराज वो कोई साधुओं के विरोधी नहीं थे पर सनातन धर्म के नियमों के प्रति बड़े कठोर थे उन्होंने कहा कि भाई मेरी अनुमति के बिना कैसे किसी साधु को यज्ञ में बिठा दिया गया मेरे यहां यजमान भी ब्राह्मण ही बनता उनकी थी यजमान भी विद्वान ब्राह्मण को बनाते थे वो सबका प्रतिनिधि बनाकर बहुत कठोरता से यज्ञ आरंभ होने के बाद स्वयं भी यज्ञशाला में नहीं जाते थे कैम शिखा सूत्र भी हमको यज्ञ में जाने की क्या आवश्यकता बड़ा भारी मर्यादा थी कोई ब्राह्मण यज्ञशाला से बाहर निकट का क्षेत्रीय ब्राह्मण किसी विशेष कार्यवश अपने घर चला गया दूसरे दिन उन्होंने कहा कि आप यज्ञ में नहीं घुस सकते बाहर बैठो दक्षिणा मिलेगी राम राम करो क्यों गए परिसर के बाहर ऐसे थे मारा कठोर उन्होंने कहा कि किसी गृहस्थ ब्राह्मण को यज्ञ में सम्मिलित करते तो बेचारी को उसकी वृत्ति होती अब भले ही ब्राह्मण हैं पर साधुओं को क्या जरूरत है यज्ञ में सम्मिलित होने अब तो खैर उन्होंने पाठ आरंभ कर दिया कोई बात नहीं पर यह ठीक नहीं किया डांट दिया उन्होंने लोगों अब इसी दिन यज्ञ शुरू था और शाम को ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था अलग थी दिन में फलाहार रात्रि को प्रसाद तो महाराज जी रात्रि में प्रसाद पाने बैठे तो महाराज के लिए एक अलग आसन सब ब्राह्मण प्राय महाराज जी के बहुत से तो शिष्य ही थे सब आदर रखते ही थे तो अलग आसन बिछा दिया और स्वामी जी पंगत के भीतर तो घुसते नहीं थे पर एक बार घूमते जरूर थे तो उन्होंने आकर ऐसे देखा झाँक कर तो महाराज जी कागासन से बैठे थे कागासन जानते ना अब मोटे पेट वालों के लिए तो कठिन है पर पुराने जितने विरक्त साधु होते थे सब कागासन से बैठ करके सब कागासन से बैठ करके प्रसाद खाते थे इससे दो लाभ है एक कागासन से बैठकर प्रसाद पाने वाले का पेट कभी नहीं बढ़ता वह अधिक भोजन नहीं करता दूसरा लाभ पेट नहीं बढ़ता पहला लाभ और उसे अपच नहीं होती तीसरा लाभ और शरीर पर उच्छिष्ट नहीं गिरता चौथा लाभ अनेक लाभ हैं काकासन से बैठकर पाने के तो पुराने संत सब आज के तीस पैंतीस वर्ष पहले जितने विरक्त साधु होते थे सब काकासन से बैठकर विक्षा ग्रहण करते थे हैं जी हाँ माताजी जी कह रहे हैं कि पूज्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी भी ऐसे बैठते थे तो बड़ा लाभ है महाराज महाराज जी हमेशा ऐसे बैठ के पाते थे महाराज जी वैसे बैठे थे स्वामी जी आ गए दूर से ही बोले देखिए हमने पहले ही कहा था कि साधु को ब्राह्मणों के बीच में मत घुसाओ अब इनको आप लोगों ने घुसा लिया और इनको विचारों को बैठने का भी ज्ञान नहीं है कि कैसे बैठ के भोजन किया जाता है जैसे पंडित सब पालथी मार के बैठे ऐसे बैठो महाराज जी यद्यपि सबके बीच में यह बात कही गई तो अपमान का अनुभव होना चाहिए था और उस क्षेत्र में जहां का पूरा क्षेत्र महाराज जी को भगवत भाव से ही मानता उस क्षेत्र में हम वहीं उपस्थित थे प्रत्यक्षदर्शियों की के समान घटना है महाराज जी भोजन में मौन भी रहते थे लेकिन स्वामी जी ने जब उनसे पूछना चाहा, तो महाराज जी ने उनकी आज्ञा का पालन किया और किंचित भी अपमान बोध की रेखा उनके मस्तक पर नहीं आई उन्होंने मुस्कुराकर कहा इस तरह से बैठना यह स्वामियों का आसन है महाराजाओं का आसन है और हम जिस तरह से बैठे हैं यह दासानुदास का आसन आप में हमें बहुत अंतर है आप स्वामी हैं और हम दास हैं तो दास तो दास के जैसा ही बैठेगा किंतु स्वामी की प्रसन्नता ऐसे बैठने में है हम ऐसे बैठ जाते हैं केवल उच्छिष्ट शरीर पर न गिरे उच्छिष्ट गिरने से फिर स्नान की योग्यता हो जाती और भोजन के बाद स्नान वर्जित है इस दृष्टि से हम ऐसे बैठते हैं लेकिन आपकी जैसी आती हाँ। तुरंत महाराज जी पालथी मार के बैठ गए और बहुत सावधानी से प्रसाद पाए लेकिन प्रसाद पाते ही अपना अचला धो दिया महाराज बहुत पवित्रता थी उनके जीवन में यह घटना घट गट गई पता नहीं रात्रि को क्या विलक्षणता हुई भगवान जाने कुछ कहा नहीं जा सकता दूसरे दिन स्वामी जी ने पूज्य श्री रामस्वरूप पांडे जी को बुलाया उनको पता था कि उन्हीं के शिष्य हैं तो बुला करके कहा पंडित जी आप बहुत भाग्यशाली सम्मान अपमान के बोध से इतना ऊपर उठा हुआ महात्मा सामान्य महात्मा नहीं हो सकता आपको गुरु रूप में साक्षात नारायण मिले हैं आपको गुरु रूप में साक्षात नारायण मिले हैं हमने उनकी अद्भुत साधुता का दर्शन किया है हम परिचित नहीं थे उनके स्वरूप से इसलिए हमने कुछ ऐसा कह दिया अब महाराज जी को यहाँ लिवा लाना हम उनसे चर्चा पर महाराज गए नहीं क्योंकि जीवन भर बहुत बड़े महात्मा सेठ साहूकार बड़े अधिकारी नेता अभिनेता इनसे बड़े लोगों से महाराज जी जीवन भर दूर रहे आत्मसंगोपन की भावना इतनी अधिक थी कि बड़े लोगों में जाने से भीड़ इकट्ठी होगी ये बात महाराज जी के मन में रहती थी। ठीक है हम दूर से दर्शन करते हैं बस और कुछ पूछना है नहीं ऐसे महाराज आज सात आठ दिन रह गए तो यह हमने देखा कि उनमें दास भाव सिद्ध था एक बार हम विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहे थे सुदामा कुटी रामानंद पुस्तकालय की बात है तो किसी प्रकरण में ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन करने लगे पढ़ाने वाला कई बार कुछ शास्त्री चर्चा भी करता ही और महाराज जी बाहर रोटी बना रहे थे उनका तो रोज का काम था बाल बालभोग बना के सबको पवाना और रोटी बना रहे थे वो सुन रहे थे कि पंडित जी पढ़ाना छोड़कर प्रवचन कर रहे हैं तो वो अपने भगवानी में रोटी एक हाथ में रोटी का वो भगोनी थी और एक हाथ में उनके चिपिया थी चिमीटा और लाल गमछा सिर से बंधा था और शरीर पर केवल लंगोटी थी गर्मी का समय था कौपिन मात्र शरीर पर थी तो पुस्तकालय के दरवाजे पाकर महाराज से चिपिया लिए भगोनी लिए खड़े हो गए और बिना किसी भूमिका के बिना किसी पूर्व चर्चा की सीधे ही महाराज जी ने कहना आरंभ किया यह शरीर भी कानिकुब्ज विप्रकुल का है किंतु भगवान की शरण में आने के पश्चात इस बात का बोध हो चुका है कि मैं ब्राह्मण हूं इस थोथे अहंकार से कल्याण होने वाला नहीं है मैं दासानुदास हूं इसी भाव से जीव का उद्धार होगा कहके आगे बढ़ गए मानो उन्होंने हमारी चर्चा को सुनकर सुधार किया ब्राह्मण होना बहुत अच्छी बात है लेकिन थोथे अहंकार से लाभ नहीं है मैं भगवान का दासानुदास हूँ इसी भाव से कल्याण होगा इसी को गोस्वामी जी ने कहा सेवक से भाव बिना भवन तरीय सेवक से विभाव के बिना भव सागर से उद्धार नहीं होता दास शब्द के दो अर्थ होते हैं ब्राह्मण संकल्प करे तो शर्मा हम कहे क्षत्रिय संकल्प करे तो वर्मा हम कहे वैश्य संकल्प करे तो गुप्तो हम कहे शूद्र संकल्प करे चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति संकल्प करे तो वो दासो हम कहे दासह शूद्र सेवक यो दास शब्द शूद्र और सेवक वाची है तो यहां जो वैष्णवो में दास शब्द है वो किसी वर्ण का वाचक नहीं है यहां सेवक का वाचक है भगवान का सेवक क्योंकि मोरे अधिक दास पर प्रीति भगवान कहते मुझे दास पर प्रेम ज्यादा है तो हमारे वैष्णव वैष्णवाचार्यों ने सोचा तब दासपरी प्रेम है तो क्यों ना हम दास बन जाएं श्री नारद पंच रात्र में वैष्णवता के जो पांच संस्कार हैं में पांच संस्कार हैं उनमें एक संस्कार दासांत नाम भी एक संस्कार है हम भगवान के दास हैं ये भाव कहीं कहीं शरण शब्द भी लगाते हैं तो जो अर्थ दास शब्द का है वही अर्थ शरण शब्द का है कोई विशेष अंतर उसमें नहीं है तो दास शब्द का अर्थ आचार्यों ने क्या किया है बोले दाधातु दानार्थक है और स मन सद्य ददाति सद्य क्या सद्य ददाति बोले ददाति सद्य भुक्ति तथा मुक्ति विशेष था दासेति दासेती संप्रोक्ता निगमागम पार गई के पारंगत विद्वानों ने आचार्यों ने कहा है भगवान के दास बनते ही दो चीजें मिल जाती है मुक्ति बहुत ध्यान से सुने प्रेय मार्ग को भुक्ति कहते हैं और श्रेय मार्ग को मुक्ति कहते हैं आज सभी महापुरुष बैठे हैं विद्वान बैठे हैं प्रेय का त्याग करने से श्रेय की प्राप्ति होती है भुक्ति का त्याग करोगे तब न मुक्ति मिलेगी और स्वामी जी सही सही बताओ भुक्ति का त्याग हो पाता है क्या हमसे तो नहीं हो पाया नहीं हो पाता अब कल गर्मी लगी तो आज हमने गोपाल दास जी से कहा तो उन्होंने पंखा लगा दिया कहा त्याग हो पा रहा है पदार्थ प्रिय भी लग रहे हैं और उनको भोग भी रहे हैं यद्यपि कचाई है यह नहीं होना चाहिए पर सही बात यह है कि हम प्रवचन में चाहे जो बातें कह लें भुक्ति का त्याग नहीं हो पाता बढ़िया कोमल आसन चाहिए पीछे तकिया चाहिए अच्छी व्यवस्था चाहिए भोजन भी बढ़िया चाहिए और ये भुक्ति जो है बंधनकारी का है भुक्ति भोग की वासना ही बंधन का मूल है कारण है तो भुक्ति का त्याग संभव नहीं है पर भुक्ति के स्वरूप को परिवर्तित कर देना संभव है वैष्णव को भुक्ति का बंधन नहीं होता भक्त को भुक्ति का बंधन नहीं होता क्यों क्योंकि वो भोग करता ही नहीं वो तो भोगों को भगवान को अर्पित कर देता है और वे भगवत अर्पित पदार्थ भोग न होकर प्रसाद हो जाते हैं और प्रसाद का सेवन मुक्ति कारक है उद्धव जी महाराज से भगवान ने पूछा कि क्या तुम्हें हमारी माया से भय है जिससे तुम इतना रोना गाना कर रहे हो कि स्वधाम न माम अपि मुझे भी अपने धाम ले चलो क्या तुमको हो? माया से भय है बोले नहीं हमको माया से भय नहीं क्यों उद्धव जी उत्तर दे रहे हैं बासो श्रदोलंकार चरचिता उच्छिष्ट भोजनो दासास तब मायाम जय हे भगवं हमने आपकी माया को जीत लिया हम आपकी माया को जीत लेंगे अथवा जीत लिया कैसे तुम्हारे प्रसादी चंदन से तुम्हारी प्रसादी पुष्पमाला से तुम्हारे प्रसादी वस्त्र धारण करके तुम्हारे प्रसादी आभूषण धारण करके तुम्हारा अधरामृत तुम्हारा चरणामृत ग्रहण करके हम वैष्णवों ने हरिदासों ने उच्छिष्ट भोजनो दासाह हम दासों ने आपकी माया को जीत लिया है हमारे यहां साधुओं में कहावत है कि भगवान की शरण हो जाओ तो लू का रोटी नीके रखे और आगे हु की बेद भाखे भगवान की शरण हो जाओ तो यहां तो ठाकुर जी अन्न वस्त्र की कमी होने नहीं देंगे और आगे हु की बेद भाखे आगे की तो वेद गारंटी ले रहे हैं एक बार पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के चरणों में गए जो हमारे वृंदावन की निधि हैं। अनन्न्य भाव से भजन करने वाले महापुरुषों में वे एक आदर्श महापुरुष हैं तो बाबा के पास गए तो बाबा बोले बोले देखो पति जानता है कि मेरी पत्नी उत्तम पतिव्रता नहीं है लेकिन फिर भी वो अन्य वस्त्र देता है कि नहीं देता है क्यों देता है बोले इसलिए देता है कि यदि वो भूखी उघारी भूमेगी, तो बदनामी किसकी होगी पति की होगी तो बोले जितने वैष्णव है ना जितने संत सब सदभा स्त्री के समान है इन सबके स्वामी ठाकुर जी हैं बाबा बोले तो बोले जानते हैं भगवान के हम लोगों का जैसा अनन्य भाव समर्पण उत्तम पतिव्रता के जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है कभी रूप में कभी रस में कभी गंध में कभी शब्द में कभी स्पर्श में वृत्ति जा रही है इधर उधर वृत्ति भटके यही कुल्टा का लक्षण है फिर भी ठाकुर जी बोले अपने आश्रित संतों के जीवन में अन्य वस्त्र का अभाव नहीं होना वो कहते हमने बड़े बड़े अकाल देखे और अकाल की मार जनता पर पड़ते हुए देखा पर साधुओं पर अकाल पड़ा हो बोले आज तक हमने नहीं सुना जब ज्यादा अकाल होता है तो भंडारे ज्यादा होते हैं क्यों लोगों के मन में होता कहीं साधु भूखे न रह जाए दास बनने में इलाम है रोटी लूका नीके रखे हु, आगे कि रोटी मैंने कपड़ा, वस्त्र से दुखी नहीं होने देते हैं, क्योंकि भूखे नंगे घूमेंगे तो ठाकुर जी की बदनामी होगी कमाने वाला बड़ी भूखे सो जाए ये भूखे नहीं सो हा इच्छा हो ना भोजन करे बात अलग है भगवान की तरफ से भूखे नहीं सोएंगे महात्मा श्री संत दादू दयाल जी की वाणी है वे कहते हैं दादू दुनिया बावरी दादू दुनिया बावरी सोच करे गई रोटी देसी रा संत दादू दयाल जी कहते दुनिया तो बाबरी है खाली खाने कमाने में परेशान है अरे तुम राम जी के हो तो जाओ रोटी देसी राम जी कर देंगे बोले तड़का वो पहली सूर्य उदय पीछे होगा तुम्हारी रोटी की व्यवस्था पहले होता है भोजन भोजनाच्छादने चिंता था कु वैष्णवा योसौ विश्व भरो देव सभक्ता पर बात इतनी सी है कि ये दास भाव बिना श्री सद्गुरु भगवान के अनुग्रह के ये दास भाव सुदृढ़ होता नहीं है इसलिए सवै सुमंगल दास दृढ़ धर्म धुरंधर भजन भट्ट दास भाव में ये सब कील देवाचार्य जी के शिष्य दृढ़ हुए वैष्णव धर्म पालन में बहुत धुरंधर हुए और भजन में शूर वीर हुए प्रायः गुरु के लक्षण ही शिष्यों में आते हैं और वो भी समर्पित शिष्यों में आते हैं ये सब समर्पित शिष्य इनमें गुरु महाराज के सारे लक्षण इनमें आ गए ये ऐसे संत हुए कि श्री नाभाजी कह रहे हैं कि ऐसे लगता है मानो ये सब भगवान के पार्षद ही इस रूप में प्रकट हो गए बोलो भक्त भक्तवत्सल भगवान की श्री भट्ट जी का एक बड़ा सुंदर पद है मदन गोपाल शरण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 भजन भट की दिशदर, परम पार यद्यपि इस छप्पे में जो नाम लिए हैं उनके चरित्र भक्तमाल में अन्यत्र स्थलों पर भी आ चुके हैं पर जिनके चरित्र नहीं आए हैं उन चरित्रों का हम संक्षिप्त में स्मरण कर रहे हैं क्योंकि जो आ चुके हैं वो तो आप सुन चुके हैं दास श्री कील देवाचार्य जी के शिष्य थे नाभाजी के गुरु भाई आप लोग कहेंगे ये क्या नाम चतुर्दास चतुर है कौन राम ही भज ही ते चतुर नर गोस्वामी जी का मत है। राम भज ही ते चतुर नर जो भगवान का भजन करते हुए चतुर हैं। तुलसी सोई चतुर है राम है राम चरण लवली चतुर वही जो भगवान के चरणों में लवलीन है तो ये बड़े भारी संत सेवी थे अनन्य भाव से भगवान का भजन करने वाले थे केल जी महाराज ने उनका नाम चतुर्दासी एक बार श्री कील देवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से श्री चतुर्दास महाराज तीर्थाटन के लिए गए विचरण करने के लिए गए तो एक गांव था उस गांव में एक वृक्ष के नीचे भी ठहर गए गांव के लोगों ने आकर कहा महाराज आप तो बहुत गलत जगह ठहर गए आपने अपना धुना गलत जगह चैतन्य कर दिया अपना छिपिया कमंडल बहुत गलत जगह रख दिया आसन बहुत गलत जगह रख दिया क्यों बोले महाराज इस वृक्ष पर भयंकर प्रबल प्रेत का निवास है यहाँ दिन में जाने से लोग घबराते हैं और आप रात को संध्या के समय आपने आसन लगा लिया आपकी खैर नहीं है ये तो पूरे गांव को कष्ट देने वाला है सबको पीड़ा पहुंचाता है कभी भैसा बन जाता कभी सिंह बन जाता है कभी हाथी बन जाता न जाने कितने लोगों को इस प्रेत ने मार डाला ऐसे रूप धारण करके तो चतुर्दास जी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है हमारे साधुओं का नियम है जहां एक बार आसन रख देते हैं अपनी छिपिया गाड़ देते हैं जहां एक बार वहां से फिर आप उठते नहीं अब रात का समय है रात्रि में हम कहीं जाते जाते हैं नहीं अब जहाँ हमारे ठाकुर जी विराज गए जहाँ हम बैठ गए वहाँ बैठ गए हमारा कोई प्रेत से कोई विरोध तो है नहीं हमारी कोई सिद्देश तो है नहीं तो जब हम उसका कुछ बिगाड़ते ही नहीं तो वो हमारा क्या बिगाड़ेगा और हम भी वो इतने दिन से रह रहा है एक रात हम भी यहाँ रह जाएंगे तो क्या है उसकी क्या हानि है उसमें इसलिए अब तो हमारा जहाँ आसन लग गया वहाँ से हम उठेंगे नहीं महाराज अभी भी होता है संतों में अब तो पुरानी परंपराएं लोग भूल गए संतों का आसन उठ गया तो उठ गया तो उठ गया हाँ तेरे महंत जी कितन हाथ पर जोड़ बोले नहीं उठ गया बंद गया आसन तो बंद गया बस अब जा अब जा रहे हैं चारों दिशा जगीरी में मन लागे मेरो यार फकीरी तो उठ गया तो उठ गया बोले हम उठेंगे तो फिर इस गांव में नहीं रुकेंगे फिर हम चले जाएंगे रात्रि में हम चलते नहीं रात्रि में इसलिए नहीं चलते कि रात्रि में चलना इसलिए भी वर्जित है क्योंकि अनेक जंतु पैर से नेत्र से दिखाई नहीं पड़ते और अहिंसा का विशेष विचार करते हैं संत इसलिए रात्रि में सूर्यास्त के बाद चलना फिरना य के लिए भी निषिद्ध बताया गया वो अब तो यहीं रहेंगे लोगों ने कहा महाराज शेर बनके खा जाएगा भैंसा बनके सिंहों से मारेगा और नहीं तुम्हारा हाथी हाथी बनके कुचल डालेगा ये तो इन्होंने कहा फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े हो अरे भाई तुम लोग कोई तुम्हारे यहाँ ऐसी कोई घटना घटे तो बहुत रोने गाने वाले हैं और हम तो फक्कड़ बाबा जी एक लंगोटी के बाबा जी हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला तो है नहीं तो चले जाएंगे तो चले जाएंगे कोई बात नहीं पर अब उठेंगे नहीं यहाँ से यहीं रहेंगे लोगों ने कहा महाराज ठीक है तो अब आप जब नहीं मानते हो तो ठीक है बैठ लोग चले गए अप्रेत भी भगवान की दया से कहीं घूमने फिरने गया था लोग हैं एक जगह तो रहते नहीं और रात में अपने निवास पे आया तो उसने देखा कि रे तो महात्मा चैतन्य बैठा है रामानंदी साधु लंबे चौड़े द्वादश तिलक लगाए हुए एक लंगोटी अखंड विभूति हो अब तो इतना वैष्णव तेज था आपके भजन का कि वो अपने निवास तक पहुंची ही नहीं पका दूरी से चक्कर काटता रहा उसको बड़ा कष्ट हुआ प्रेत को अब तो गांव में गया प्रेत गांव के चक्कर काटता रहा बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लग गया प्रेत अरे भाई मेरी जगह है और मेरी जगह पर किस साधु को तुम लोगों ने ठहरा दिया उसने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया है और जल्दी उसको वहां से हटाओ और नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं है एक कहावत है खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे तो चतुर्दास के ऊपर तो बेचारे का कोई सामर्थ्य ही नहीं रही कोई प्रभाव डाले वो अब गांव के लोगों को वो उसने बहुत रात भर परेशान किया चिल्लाया खूब जोर जोर से और जी को तो पता नहीं तो आनंद से अपने बैठ के भजन करते रहे माला फेरते रहे अब लोगों ने सवेरे आकर के कहा महाराज जल्दी यहां से हटिए क्यों बोले महाराज हम लोगों को तो पूरी रात जान संकट में रही बहुत जोर जोर से चिल्लाता था बुरी बुड़ी डरावनी आवाज निकालता था कहता था हमारे जगह पर किस साधु ने कब्जा कर लिया तो महाराज आप कृपा करके इस प्रेत के कष्ट से हमको मुक्त कीजिए सब समझ गए कि ये सामान्य महात्मा नहीं सिद्ध महात्मा है सभी गांव के लोगों ने आपका पूजन किया आपकी आपका उपदेश सुना और उन्होंने कहा कि देखो तुम निर्भय हो जाओ तुम प्रेत से इतना डर रहे हो तो ये प्रेत से क्यों डर रहे हो कारण क्या है पद्म पुराण में लिखा है तो सुंदर श्लोक है न प्रेतो न पिशाचो वक्षो गंधर्व एवं भक्ति युक्त मनस्का स्पर्शने न प्रभुर्भवे प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व कोई भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकता जो वैष्णव है जो भगवान का भक्त मस्तक पर रहे, गले में तुलसी उसको नहीं छू सकता भक्ति युक्त नाम न प्रभु भवे तो ऐसा करो तुम सब लोग अभी तक विमुख हो तुम सब भगवान के भक्त बन जाओ भक्त बन जाओ तो ये प्रीत तुम्हारा क्या बिगाड़ा अब देख हमको देख लो हमारा कुछ बिगाड़ा महाराज सैकड़ों वर्ष हो गए प्रेत का उपद्रव इस गांव को झेलते झेलते आपका तो वस्तु कुछ नहीं बिगड़ा तो तुम लोगों का भी नहीं बिगड़ेगा सब कंठी पहन लो बोले ठीक है तो वैसे तो भले ही उनकी भावना नहीं जगती पर प्रेत का भय था ना भय बस हो ना भय बिन हो ना प्रीति तो भय के कारण ही सही उनकी वैष्णव धर्म में प्रीति हो गई गांव वाले बोले महाराज रात को तो उसने हालत खराब की पता नहीं क्यों छोड़ दिया नहीं तो कितने मार डालता अब हमको जल्दी से जल्दी वैष्णव बनाकर सबको वैष्णव बना दिया। समर्थ सदगुरु उन्होंने पूरे के पूरे गांव को भगवत पार्षद के जैसा बना दिया अब जब सब वैष्णव हो गए तो प्रेत और घबरा गया कि अब तो यहां तो हमारा मुकाम छूट गया घर छूट गया और इनको डरा धमकाकर हम अपनी पूजा लेते रहते थे कि हमको अमुक पूजा लाओ अमुक पूजा लाओ अब ये भी सब वैष्णव हो गए इनका भी हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो भैया जब इतने जीवों का उद्धार कर सकते हैं ये महापुरुष तो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर सकते तो महाराज सब दीक्षा ले चुके थे और दीक्षा के बाद दीक्षांत तो उपदेश वैष्णव धर्म का कर रहे थे श्री चतुर्दास महाराज के इसी बीच में वो प्रेत आ गया ऐसे वैसे नहीं साक्षात प्रेत आ गया ओब तो सब डरे ल जी बोले किल जी के कृपा पात्र चतुरा बोले डरो मत और अतरो गिड़गिड़ाने लग गया बोले महाराज सबका उद्धार हो गया कब मुझे दीक्षा नहीं मिलेगी बोले अवश्य मिलेगी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान ने वैष्णव मताब्द भास्कर में घोषणा की है सर्वे प्रपत्ते अधिकारी न सदा सभी शरणागति के सदा सवदा अधिकारी कोई जीव हो पुरुष न पुंसक नारी व जीव चराचर को सब भगवत शरणागति के अधिकारी शरणागति के द्वार सबके लिए खुले अरे जहां आमिष भोजी जटायु को भी शरण दी जाती हो वहां मनुष्य कोई भी मनुष्य को शरणागति हो सकता है ध्यान दें वैष्णव धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करे तो स्वपच भी दीक्षा का अधिकारी है और वैष्णव धर्म का पालन न करे तो ब्राह्मण भी दीक्षा का अधिकारी नहीं निबार्क संप्रदाय के श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज ने एक स्वपच को दीक्षा दी प्रिया लिखते टीका में पायो भक्ति सार है उसे भी भक्त, उसे रोने लग गया बोले महाराज पूरा गांव राजा प्रजा सब वैष्णव हो गई पर मैं भंगी हूं क्या मुझे वैष्णवता नहीं मिल सकती बोले अवश्य मिल सकती उसको भी आपने वैष्णवता दी बस वैष्णव का जो नियम है उसका पालन करे हम आपसे सत्य कहते हैं आज जो बड़ी तेजी से ईसाईकरण हो रहा है धर्मांतरण हो रहा है इसका मूल कारण क्या है उन वन्य क्षेत्रों में जंगली क्षेत्रों में छोटे छोटे गांवों में वहां संत नहीं पहुंच रहे हैं वहां सत्संग का अभाव है न वो गीता जानते न भागवत जानते न रामायण जानते ऐसी स्थिति में उनको दूसरे लोग बहका ले जाते हैं पर यदि गांव गांव में संत विचरण करें घूमें और वैष्णव धर्म का उपदेश करें तो हम समझते कि फिर किसी भी धर्मी की दाल नहीं गलेगी अभी विश्व हिंदु परिषद के एक प्रकोष्ठ ने बहुत उत्तम काम शुरू किया है यहां वृंदावन में भी केशव धाम में एक शिक्षा सत्र चलता है जिसमें इधर जो वन्य क्षेत्र है वनवासी क्षेत्र है वहाँ के बालक बालिकाएं वे अच्छे संस्कार प्राप्त करके गीता भागवत रामायण आदि का ज्ञान प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्रों में जाए पर इसके साथ ही साथ आवश्यक है कि संतों का विचरण गांव गाँव में होना चाहिए हैं ऐसे क्षेत्रों में जहाँ संत नहीं जाते ऐसे क्षेत्रों में उनका विचरण होना चाहिए श्री वृंदावन बिहारी मिला वाह आज तो बड़ी बड़ी विभूतियाँ हमारे वृंदावन की पूज्य डॉक्टर श्री मनोज मोहन जी शास्त्री भागवत के बहुत अच्छे विद्वान वक्ता हैं हमारे ब्रजमंडल की विभूति पूज्य शिनाजी गुरु जी के सुपुत्र हैं श्री रामायणी जी महाराज श्री विपिन बापू जी महाराज सभी कृपा करके पढ़े तो महाराज ध्यान दें श्री चतुर्दास महाराज ने उस प्रेत के ऊपर भी कृपा की अब देखिए उस प्रेत को ऊर्धपुर्ण्र पधराया प्रत्यक्ष गले में तुलसी बांधी और जैसे ही श्री राम तारक मंत्र का उपदेश किया प्रेत अपने देह का त्याग करके चतुर्भुज हो गया और तुरंत विमान आया और विमान पर बैठकर सीधे भगवत धाम से गया एक कहावत है चमत्कार को नमस्कार ऐ तो अभी तक तो गांव के गांव के लोग वो प्रेत के डर के मारे वैष्णव हुए थे अब जब उन्होंने देखा कि हमारे आंखों के सामने प्रेत मुक्त होकर विमान में बैठकर भगवत धाम चला गया अब तो वे सब अन्य निष्ठावान हो गए जब तक जीवित रहेंगे तब तक प्रतिज्ञा पूर्वक वैष्णव धर्म का पालन करेंगे श्री उपनिषद में लिखा है श्री राम तापनी उपनिषद में लिखा है श्री राम तारक मंत्र का जो जप करता है उसके साथ मुक्ति क्षेत्र काशी निरंतर अनुगमन करता है उसके साथ चलता है वो कहीं मर जाए काशी का में मरने से मोक्ष होता है श्री राम तारक का जप करने वाला कहीं मर जाए उसको मोक्ष हो जाए उपनिषद में लिखा है अब सबका विश्वास होगा कि भैया राम राम करेंगे तो मुक्त हो ही जाएंगे बारी मथे घृत हरि भजन न भगतरिया यह सिद्धांत अपे बिना भगवत भजन के भव सागर से उद्धार नहीं होगा यह अपेल सिद्धांत अब तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी अब हम नहीं जाने देंगे आपको आप तो यही कुछ दिन रह करके आप हम लोगों को, को भक्ति प्रदान कीजिए तो पूरा का पूरा क्षेत्र आपने भगवत पार्षद बना दिया ऐसे परम पार्षद शिष्य प्रकट ऐसे लगता मानो जीव जगत के उद्धार के लिए भगवत पार्षद ही कील देवाचार्य जी के शिष्य के रूप में आए एक बार भयंकर आग लग गई अब संत तो सब पर्णकुटी में रहते थे झोपड़ा में गांव ने कुटिया बना दी थी और आग लग गई और जंगल था ही गर्मी का समय भयंकर आग लगी धू धू कर जंगल जलने लग गया लोग तो सुरक्षित स्थान में भाग गए पर चतुर्दाशी माला लेकर जब कर रहे थे तो वे उठे नहीं क्योंकि उनके शरीर में अहमता ममता थी नहीं जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है इसमें भेद ही क्या है वो हमारा नियम हुआ नहीं तो क्यों उठ के जाएं शांत भाव से निर्भय भाव से बैठे रहे क्योंकि वे तो अग्नि में भी भगवान का दर्शन करते थे प्रभाव ये हुआ कि पूरा क्षेत्र जल गया और भयंकर लपटों के बीच में आप प्रसन्न होकर जप कर रहे थे आपका शरीर ऐसे चमक गया जैसे सोने को अग्नि में तपाने पर सोना चमक जाता है अब आग तो ठंडी भई लोग तो बहुत दुखी थे कि गुरु तो उनका दाह संस्कार हो गया लेकिन जब लपटों के बीच में उनको भजन करते देखा सबने साष्टांग प्रणाम किया कहा महाराज ये कोई तंत्र है कि मंत्र है कि जंत्र है कि कोई सिद्धि है बोले ये कुछ भी नहीं है प्रहलाद जी महाराज अपने पिता हिरण खशिपू से कह रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो जपता विधताप शमन भेषजात मम गात्र सन्नि पावकोपी सलिलाये ये दहन कर्मा अग्नि भी जल के समान शीतल हो रहा है बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री चतुर्दास की वाणी भी संतों में प्रसिद्ध है इन्होंने अभय छाप दिया वाणी में अभय छाप चतुर्दास जग अभय छाप अभय छाप नाम से आपने अपनी वाणी को प्रकाशित किया एक श्री रायमल जी का चरित्र भी अन्यत्र भक्तमाल में पहले नहीं आया है नाभाजी ने इस छप्पा में उनका स्मरण किया है इसलिए उनका चरित्र भी भक्त दामगुण चित्रणी के अनुसार उनके चरित्र का संक्षेप में प्रकाश कर रहे हैं ये रायमल जी बड़े उच्च कोटि के सदगुरु चरण क्ष्ठ भक्त थे किल जी के चरणों में आपकी अनन्य निष्ठा थी बहुत समय तक श्री गुरु महाराज के चरणों में रहकर उन्होंने उनकी सेवा की इनकी साधुता ऐसी थी कि संत इनकी साधुता का वर्णन करते थे बड़े बड़े संत इनका सम्मान करते थे इनके गुरुदेव ने कील देवाचार्य जी ने श्री रायमल जी को आज्ञा दे दी कि अब आप विचरण करो आप सिद्ध हो चुके हो परिपक्व हो चुके हो अब आप विचरण करो ये विचरण करने लगे एक समय की बात है एक बगीचे में बैठ करके आप अपने ठाकुर शालिग्राम जी की सेवा की चरणामृत ग्रहण किया और फिर मानसी में श्री सीताराम जी की सेवा करने लगे क्योंकि मानसी में आप निरंतर अष्टयाम सेवा के भाव में डूबे रहते थे हमारे वृंदावन के महान रसिक श्री स्वामी भगवत सिंह जी की वाणी है वे कहते हैं नदी किनारों गिरी शिखर बाग इको सो देख भगवत जन बिल में कहा बाढ़ है भजन विशेष नदी का घाट नहीं नदी किनारों घाट पे तो भजन नहीं होता कोई कपड़ा पटक रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है भजन नहीं होता नदी किनारों एकांत किनारा जहाँ कोई मनुष्य न हो गिरी शिखर पर्वत की छोटी बगीचा एक महात्मा उत्तराखंड में मिले तो उनके बारे में वहां के गांव के लोगों ने बताया कि महाराज जी बहुत दुर्गम जगह रहते हैं हम पहाड़ी लोग हैं हमारा भी वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है पर हम लोग आलू और कुछ आटा वगैरह पहुंचा आते हैं कभी महीना पंद्रह दिन में तो उसी से बाबा जी का काम चलता है तो हमने कहा महाराज जी आप तो बहुत वृद्ध हैं अब कथा सुनने आए हैं तो उतरने में चढ़ने में बड़ा कष्ट होता होगा बोले नहीं वहाँ कोई पहुंचता नहीं है शांति रहती है भजन करते हैं अच्छा लगता है तो हमने कहा कोई शिष्य आपकी सेवा में बोले नहीं कोई नहीं है राम जी हैं अपने साथ और कोई नहीं आपके कोई शिष्य ने बोले हाँ हमारा चेला भी है है वो हमसे भी ऊपर रहता है क्यों कहते वो हमारी प्रकृति है हमको कोई दूसरा सुहाता नहीं दूसरा रहेगा तो बातचीत करेगा अपने ढंग से अपना गुजारा कर लेते हैं तो वो तो ऐसी जगह पर रहता है कि जहां आज तक कोई पहाड़ी भी नहीं पहुंचा ऐसी जगह पर रहता है अच्छा उसका काम कैसे चलता है बोले कभी कभी हमारा दर्शन करने आता यहीं से आलू और आटा उठा ले जाता नमक उठा ले जाता तो हमारे पास आया तो वो तो भिक्षा करने, उसके पहाड़ी कोई पहुंचता ही नहीं वो महात्मा भी मिला हमको तो महात्मा जी से हमने कहा कि महाराज आप वहाँ रहते कोई सेवा बोले कोई सेवा नहीं एक गुफा है टीन डाल रखा है बर्फ वगैरह की हवा से बचाने के लिए झरना है उसी से काम चल जाता है तो कोई चीज़ की बोले कोई आवश्यकता नहीं सब पर्याप्त साधन है कोई ज़रूरत नहीं महाराज मेरे पास कोई चीज़ मेरे पास एक ट्रांजिस्टर जरूर रेडियो अरे मैंने कहा वहाँ उतने ऊपर आप रेडियो क्यों रखते हो बोला महाराज वहाँ इतनी सील और ठंडी है कि पुस्तकें तो गल जाती हैं हम रेडियो को बड़ी जुक्ति मुक्ति से रखते छोटा रेडियो है फ्लिप्स का गुरुजी से मांग लेते हैं शैल सैल डाल करके उसको चलाते हैं और रामचरित मानस का जो पाठ आता है सवेरे सवेरे वो हमको बहुत प्रिय लगता है तो केवल रामचरित मानस सुनने के लोभ से हम उसको रखते हैं और बढ़िया से टावर पकड़ जा पकड़ लेता है और हमको पता है कितने बजकर कितने मिनट पर कहां शुरू होता है तो दो तीन चार जगह मैं रामायण सुन लेता हूँ उसी से मेरी मौज आ जाती है फिर वो महात्मा एक बार हमको मिले भीम संकर में। हम रहे महाराज आप यहां कैसे बोले मन किया है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग तो पैदल जाकर दर्शन करेंगे तो पैदल पैदल हम यहां आए एक से एक विचित्र महात्मा मिलते हैं तो नदी किनारों गिरी शिखर और बाग बाघ देख एकांत बगीचा ऐसे स्थलों पर संत जा करके रम जाते हैं क्यों बाढ़ भजन विषय देखिए जिस स्थल पर जितना अधिक जनसमर्द होगा लोगों का आवागमन होगा वहां की सात्विकता उतनी अधिक नष्ट हो जाएगी तीर्थों की सात्विकता के नाश में एक कारण यह भी है पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी पहले आस्था श्रद्धावान लोग ही पहुंचते थे घूमक्कड़ प्रवृत्ति के सैलानी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंचते थे अब सैलानी पहुंचने लग गए इसलिए तीर्थों की सात्विकता नष्ट हो रही है धीरे धीरे इसको बचानी चाहिए आप बैठकर के बगीचे में भजन करने लगे और होली का दिन था होली के दिन थे होली में तो महाराज सब उद्दंड हो ही जाते हैं सज्जन भी कुछ ना कुछ चंचलता करने लग जाते हैं यहाँ तो ब्रज में कोई पुराना रसिया गाते हैं के होरी में बुढ़वा देवर लागे होरी में हो होरी में होढ़ा भी देवर लगने लग जाता है हमारे महाराज जी सुनाते थे पूज भक्तमाली जी महाराज एक बालक बोले हो दादी तू कहा चली गई अरे लाला फागुन आएगा वो अब दादी वो छोड़ फागुन फागुन तो भाभी कहले महाराज जी कहते ये ब्रज की संस्कृति रही है ए लाला अब फागुन आ गए बाबू तू दादी कह रहे अरे फागुन फागुन तो भाभी कहले बड़ी प्रेममयी संस्कृति महाराज ब्रज की तो होली में प्रायः उदंड लोग हो जाते हैं बच्चे तो उद्दंड प्रकृति के थे ही वो आपके ऊपर धूल मिट्टी डालने लगे आप कुछ नहीं बोले आंख बूंद कर बैठे रहे तब उन लोगों ने क्या किया तो पहले तो धूल मुट्ठी डाल रहे थे अब उन्होंने ईंट पत्थर बरसाना शुरू कर दिए बच्चे तो बच्चे बूंद आघात सहे गिरी कैसे खल के बचन संत सहे ये तो बचने नहीं यहाँ तो धूल मिट्टी के बाद पत्थर भी बरसने लग गया तो भी आप शांत भाव से बैठे रहे लोगों ने रोका बच्चों ए लड़के भगो यहां से अरे बेचारा महात्मा भजन कर रहा है इसको तुम लोग इतना सता रहे हो ठीक नहीं है तब आपको थोड़ा सा स्मृति आई तब तक तो ध्यान में मग्न थे जब उन्होंने देखा के ये तो हमारा बड़ा विचित्र अभिषेक धूल मिट्टी से लड़कों ने कर दिया ईट पत्थर से शरीर भी घायल हो गया और लोग भी मना कर रहे फिर भी बच्चे मानते नहीं तब आपने क्रोध तो भीतर था नहीं रायमल जी के पर थोड़ा सा बच्चों को ऊपरी बनावटी क्रोध दिखाने के लिए अरे खबरदार अब धूल मिट्टी फेंकी तो देखो हम साधु हैं हमारे ऊपर फूल बरसाओगे तो तुम लोगों के ऊपर भी फूल बरसाएंगे राम जी आ तुम धूल मिट्टी बरसाओगे ईंट पत्थर बरसाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी राम जी ईट पत्थर बरसाएंगे लड़के तो लड़के ठहले बोले ले और धूल और मिट्टी और पत्थर लेकिन जब संत की बात नहीं मानी अवज्ञा कर दी अब तो राम जी रुष्ट हो गए जो अपराध भगत कर कर राम रोस पावक सो अब तो आकाश से धूल मट्टी पत्थर ईंटा रोड़ा सबकी वर्षा होने लगी अब बच्चे चिल्कों चिल्कों करते भगे किसी का मथा फूटा किसी की पैर टूटा किसी का हाथ टूटा सब भगे वहाँ से और जितने लोग थे उनको भी पिटाई घली उनको पिटाई क्यों घी कि तुम लोग मने कर रहे हो पर तुम लोगों ने बच्चों में अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए इतने उदंड लड़के साधु को देख के ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वो लोग भी महाराज सबसे धूल मिट्टी बरसने लगी अब तो बड़े बूढ़े गांव के लोग हाहाकार करते हुए आपकी शरण में आए तो आपने कहा राम जी हमारा बिल्कुल मन में अन्यथा भाव नहीं है हमने तो ऊपर ऊपर से कह दिया था इनको डराने के लिए कि फूल बरसाओगे तो फूल बरसेंगे और धूल बरसाओगे तो धूल मिट्टी बरसेगी पत्थर बरसाओगे तो पत्थर बरसेंगे तो आपने हमारी वाणी को सत्य कर दिया हम तो ऐसे ही कहा था अब आप दया करो यदि मेरे मन में किसी भी धरती के किसी प्राणी के प्रति किंचित भी द्वेश भाव न हो तो आप इनके ऊपर कृपा करें जैसे ही आपने प्रार्थना की है उसी समय महाराज धूल मिट्टी गिरना बंद हो गया अब तो सब ने चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज अब तो आप इसी बगीचे में कुछ दिन बिराजें सब सत्संग करने लगे और पूरा का पूरा क्षेत्र आपका शरणागत शिष्य हो गया और सब पार्षद के जैसे हो गए इसलिए तब जान पर चो लोग सब ही क्षमा अरज कर जनराय राय मल तब क्षमा की दूरी बृष्टि हरंत यह भांति अद्भुत राय मल सो भयो जग में ख्यात। गुरुदेव सुनिय छाप दीनी सो बखानी बात। गुरु गुरुजी ने कहा तुम तो भगवत पार्षद ही हो ये श्री बाबा बालक जी महाराज ने ये भक्त दामगुण चित्रणी में वर्णन किया है खेमदास जी का भी चरित्र बड़ा अद्भुत है ये भी अनन्य गुरुनिष्ठ भक्त थे श्री कील जी के शिष्य और बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे सेवा में आलस्य ही सबसे प्रबल शत्रु है खेमदासी के संबंध में लिखा है ये इनमें आलस्य का प्रमाद का लेश भी नहीं था आहार निश्च गुरु जी की सेवा करते पूज्य पंडित जी महाराज भजन करते और बाबा ठाकुरदास जी महाराज कहां सोते थे वो पंडित जी की चौकी के नीचे खाली भूमि में न कुछ बिछाना और न कुछ ओ ओ ओ ओ ओना मार्किन कोई ऐसे ओढ़ लेते थे और पंडित जी ताज़ा जल पीते थे और जल का भी संग्रह रखते नहीं थे तो धीरे से ऐसे करते ऐसे आवाज़ नहीं होती ऐसे और बाबा तुरंत बाहर निकल कर के और रस्सी बाल्टी लेकर के तुरंत जल भर के लाते चाहे ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो कैसी भी स्थिति हो जल भर के ला पंडित जी महाराज के शब्द हैं बाबा ठाकुरदास जी में, के बारे में इतने लंबे समय में कभी ठाकुरदास जी को सोते नहीं देखा ये कब सोते हैं और कभी पूछते थे भी पंडित जी अरे भाई मनुष्य का धर्म है बिना सोए काम चलता नहीं दिन भर सेवा में सावधान रात भर सेवा में सावधान आप सोते कब हैं? तो कहते महाराज आप जब आप भजन करते तब हम सो लेते हैं और सोते होते उस समय भी नहीं थे पंडित जी कैसा जीवन था कई वर्षों तक शरीर पर कोई कपड़ा नहीं एक बार बहुत शीत लहरी थी तो पंडित जी महाराज ने कहा कि ठाकुरदास क्या ओढ़ते हो तो उन्होंने हंसकर कहा कि ये मार्किन का टुकड़ा है इसी को ओढ़ देता हूं कोई ओढ़ बिछाते क्या हो बोले तो बिछाने की कोई जरूरत नहीं रज है यहां बिछाने की आवश्यकता तो कहा को इतना कपड़ा उड़ा दिया तुम कुछ नहीं ओढ़ते हो ले वो कुछ गर्म कपड़ा ओढ़ लो तो बाबा बोले गर्म कपड़ा ओढ़ लेंगे तो सो जाएंगे फिर आपकी सेवा में प्रमाद हो जाएगा इसको कहते हैं सेवा सेवक सुख चह मान है व्यस शुभगति व्यविचारी तो सेवक यदि निज सुख का ध्यान करता है तो वो सेवा नहीं कर सकता अहम शून्य हुए बिना सेवा बन नहीं सकती। सेवा में अहम शून्य बनना पड़ेगा श्री अनंत दास जी महाराज बैठे हैं पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज वे अपने समर्पित शिष्यों की जूठी थाली भी मल्ले में संकोच नहीं करते थे ये नहीं पूछते थे कि जूठा बर्तन किसने छोड़ मांझ के, के दर्जा जिसमें रहेगा वो सेवा नहीं कर सकता व्यक्ति ही सेवा कर सकता है खेमदासी महाराज श्री कील देवाचार्य जी की काया की छाया बन करके निरंतर उनकी सेवा कर जैसे शरीर की छाया शरीर के साथ निरंतर रहती है ऐसे निरंतर आप गुरु महाराज की सेवा करते रहते थे श्री गुरुदेव भगवान की सेवा में आपकी अनन निष्ठा अनन रुचि थी और ऐसा निश्चय था आपका कि आप अमनीय वस्त्र धारण नहीं करते थे गुरुजी व्यवहार करते करते जो वस्त्र अब गुरुजी के शरीर श्रीअंग के योग्य नहीं रहा हट गया उस वस्त्र को ही आप उतरे हुए उतारन वस्त्र को ही अपने शरीर पर धारण करते थे और अलग से कुछ ग्रहण नहीं करते थे गुरुजी का प्रसाद जल ही पीते थे और गुजी, गुरु गुरुजी का अधरामृत जो उच्छिष्ट है शीत प्रसाद है उसी को वे सेवन करते थे और उसमें भी कोई ये नहीं कि गुरुजी को जितना बच गया उतना ये नहीं कि चलो गुरुजी के पत्तल में जो गिरेगा सब प्रसाद ही बन जाएगा ऐसा नहीं है एक ग्रास दो ग्रास चार ग्रास जितना छूट गया उतना आप ले लेते ऐसे आपकी निष्ठा थी और नित्य उसका सेवन करते थे एक समय की बात है कि गुरुदेव इनको आज्ञा देकर चले गए खिल देवाचार्य जी तुम यहीं रहकर साधन करो मैं अन्यत्र कहीं जा रहा हूं वो आपका नियम था चरणामृत प्रसाद का तो चरणामृत तो आपने उतार लिया और सीत प्रसाद जो गुरुजी का रखा था वो सीत प्रसाद कहीं गुम गया हो सकता चूहाराम जी ले गए हो, जो भी हो वो खो गया सीत प्रसाद अब इनके मन में इतना दुख हुआ कि आपने भोजन पान सब बंद कर खाना पीना बंद कर दिया रोते रहे कि हाय हाय जरूर हमारे हृदय में कोई अपराध की सृष्टि भई है तब हम सदगुरु भगवान के अधराृत प्रसाद से वंचित हुए हैं राम जी प्रगट हो गए राम जी प्रगट हो गए साक्षात प्रभु श्री राम जी क्रीट मुकुटधारी धनुर्वाण धारी प्रभु श्री राम प्रगट हो गए बोले चलो कोई बात नहीं रो गावत तो लो हमारा चरणामृत उतार लो और कुछ लाओ हमको पवाओ हम पा लेते हैं तो हमारा प्रसाद पाकर के आप भोजन शुरू करो उन्होंने कहा महाराज चरणामत प्रसाद तो हम ले लेंगे लेकिन हमारी निष्ठा तो गुरुजी में है आपका प्रसाद गुरुजी पाते हैं अब गुरुजी का प्रसाद हम पाते हैं क्या आपका आपका प्रसाद तो गुरुजी लेते हैं और गुरुजी का प्रसाद हम लेते हैं तो यदि आपको हमें प्रसाद ही पवाना है तो गुरु जी को ले आइए ऐसे निष्ठावान थे गुरुनिष्ठा रघुनाथ जी भी आश्चर्यचकित हो गए के मोते अधिक गुरु ही जिए जाने हैं मोते अधिक गुरु ही जिए जाने मैंने सबरी को उपदेश किया है मुझसे अधिक गुरु को जाने लेकिन इन महात्मा ने उसे चरितार्थ करके भगवान से भी अधिक गुरु जी का आदर आपने किया तब आपके सच्चे प्रेम को देखकर कर राम जी अंतर्धान हो गए और वे तो सर्वरूप हैं सर्वरूप राम जी हीचार्य जी के रूप में प्रकट हो और कील देवाचार्य जी के रूप में प्रकट होकर कहा अब चरणामृत ले लो प्रसादी ले खूब प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद पाया आपने अधरात प्रसाद लिया दर्शन देकर उपदेश देकर शीत प्रसाद देकर इनके दुख को दूर किया और राम जी तो चले गए कालांतर में श्री कील देवाचार्य महाराज गुरु महाराज पधारे आपने साष्टांग किया बहुत प्रसन्नता व्यक्त की अब चर्चा चली चर्चा चली तो उनको पता चला कि वस्तुतः गुरुजी तो आए ही नहीं तो तुम्हारे नियम का निर्वाह कैसे हुआ मैं तो आया नहीं बोले तो नहीं नहीं पहले रघुनाथ जी आए थे राम जी से हमारा ये संवाद हुआ राम जी से कहा भाई हम तो गुरु जी का प्रसाद लेते हैं तो फिर राम जी चले गए आप आ गए तब आपका प्रसाद लिया देखो ये भी प्रसाद रखा हुआ है किल देवाचार्य जी के नेत्र भराए हृदय से लगाया बेटा गुरु साक्षात पर आचार्य मिजानीयात नावमत कर्चित नमर्त्य बुद्धिया सूएत सर्वदेव मयो गुरु इस वचन को तुमने चरितार्थ करके दिखाया भगवान ही गुरु रूप धारण करके पधारते हैं और आज मेरे स्वरूप को धारण करके रघुनाथ जी पधारे हैं तुम्हारी शिष्यता धन्य हो गई हृदय से लगा लिया है एक बार उही प्रसाद कण को खेम अनुदहीं दी जिये इक बार उसाद कण को खेम अनुदही दीजिए अस्यो हो सो भाग छाया सुख हरि दर्श फल लेत अमाय बोलो भक्तवत्सल भगवान आसकरण जी का चरित्र छप्पे संख्या 174 में वर्णित है रूप जी भी आपके विरक्त महान शिष्य हुए इनका नाम तो था श्री रूपदास जी पर आपके वैराग्य की रहनी से लोग इतने प्रभावित हो गए कि रूपदास जी का रूपदास जी नाम लुप्त हो गया इनको लोग कहते कि ये तो मूर्तिमंत वैराग्य है इसलिए इनका नाम बैरागी जी पड़ गया रूपदास जी का नाम बैरागी जी पड़ गया और आप महान वैराग्यवान थे राजकुल के थे पूर्ववंशी क्षत्रिय आमेर नरेश महाराजा पृथ्वीराज के आप पुत्र थे श्री पृथ्वीराज जी और बालाबाई ये श्री कृष्णदास पिहारी जी महाराज के शिशु। और आप किल देव जी के विरक्त शिष्य हुए श्री बैरागी जी इन्होंने किशनगढ़ है ना राजस्थान में किशनगढ़ किशनगढ़ के निकट एक जगह है उसका नाम है रूपनगर किशनगढ़ से लगा हुआ यह रूपनगर श्री रूप, रूप सिंह जी महाराज ने रूपनगर बसाया बाद में यह विरक्त हो गए और विरक्त होकर के इन्होंने भजन किया दौसा राजस्थान में है दौसा के भी बहुत समय तक वे जागीरदार रहे और विक्रम संबत 1619 में इनकी भजन वृत्ति से वैराग्य वृत्ति से प्रभावित होकर के अकबर बादशाह ने भी इनके चरणों में अपना ताज रख दिया और शास्त्रांग प्रणाम किया ऐसे सिद्ध संत वैराग्यवान महात्मा थे आपकी दृष्टि ऐसी हो गई थी कि सर्वत्र आपको भगवान का दर्शन होता था महाराज भक्तमाल में ही इनकी चर्चा नहीं है अकबर के काल में भी एक ग्रंथ लिखा गया था अकबर की आज्ञा से जिसका नाम था अकबर नामा जिसमें अकबर के जीवन में क्या क्या घटित हुआ सब वर्णन मिलता है उस अकबरनामा के भाग दो में ख्यात में श्री रूप सिंह जी का विवरण है और रूप जी के चरणों में अकबर ने प्रणाम किया ये बात वहां लिखी ऐसे ये प्रतापी थे भगवान के प्रेम के रंग में आप बावड़े बने रहते थे निरंतर उसी भाव में आप डूबे रहते थे श्री वृंदावन बिहारी ली की। श्री केल महाराज के जितने शिष्य थे वो सबके सब भगवत पार्षद के समान हुए और असंख्य जीवों को भगवत शरणागति प्रदान करके वैष्णवता प्रदान करके उन्होंने उद्धार किया अब श्री नाभाजी महाराज श्रीनाथ भट्ट जी के मंगलमय चरित्र का स्मरण कर रहे हैं बड़ा अद्भुत चरित्र है श्रीनाथ भट्ट जी का रस रास उपासक भक्तराज नाथ भट निर्मल बैना ससरास उपासक भक्तराज नाथ बट्ट निर्मलबय आगम निगम पुराण सार शास्त्र ने जो उचार्य भाग्य निरम पुराय सार शास्त्र सनातन जीव भट्ट नारायण भालुर सनातन जीव भट्टण आ सो सर्वसु पुरसाँच जतन करनी खेरा सो सर्वसु पुरस जतन करनी अनुगा तो वनिव शिवाल सुब राुगा रसरा से उपासक बक राग नाथ बट फणिवंश गोपाल वंश में श्री गोपाल दास जी के सुपुत्र श्री नारायण भट्ट जी के शिष्य श्री नाथ भट्ट जी रागानुगा भक्ति के भवन हुए भक्ति के कई भेद हैं एक साधन भक्ति है जिसको हम नवधा भक्ति कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम यह साधन भक्ति है इस साधन भक्ति का अनुष्ठान करने से रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है जिस भक्ति को श्री कपिल भगवान ने कहा सताम प्रसंगान ममवी। संविदो भविकर्ण रथा तजोषण दासपववर्गवर्त्मने श्रद्धा रक्तिरु जब जीव किसी भगवदनुरागी किसी संत सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करता है तो वे संत उस जीव का संबंध अपने से नहीं जोड़ते अपने भगवान से जोड़ते हैं। भगवान से कैसे जोड़ते हैं ममवीर संविदा मेरे प्रभाव स्वभाव को वे संत जानते हैं मेरी गरिमा महिमा को जानते हैं और शरणागत को वे मेरे मंगलमय चरित्र को सुनाते हैं अब चरित्र को सुनते सुनते उसका मुझ में प्रेम हो जाता तज उन मेरे मंगलमय चरित्रों को प्रेम पूर्वक सुनने से क्या होता आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा मेरे प्राप्ति के पथ में उस जीव की श्रद्धा उदित हो जाती है अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा और श्रद्धा के बाद रति और रति के बाद भक्ति अब यहां एक प्रश्न है महाराज कि रति के बाद श्रद्धा भक्ति श्रद्धा रति ही भक्तिर अनु तो क्या रति भक्ति नहीं है श्रद्धा के बाद रति और भक्ति तो यहां जो भक्ति है वो साधन भक्ति का संकेत नहीं है यहां साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा जो भक्ति है उसका संकेत है श्रद्धा रति ही भक्ति भक्ति कौन सी भक्ति उलेस निष्काम भाव से किए गए नवधा भक्ति के अनुष्ठान से जन्य जो रागात्मक भाव है अत्यंत प्रेम प्रकट हुआ है भीतर उस प्रेम लक्षण रसरूपा भक्ति को साध्या भक्ति कहा गया ये साधन भक्ति है और वो साध्या भक्ति है रसरूपा प्रेम लक्षण दो बातें हैं आप किसी महापुरुष के निकट गए और उन्होंने भगवान नाम की अपूर्व महिमा का वर्णन किया और निर्देश दिया अरे भाई बाबा अब ऐसे वैसे समय बर्बाद मत करो तो भजन में लग जाओ तो महाराज आप आज्ञा करें हम कितना जप करें बोले तो देखो भाई एक लाख तो जरूर जपना चाहिए एक गाजीपुर में एक महात्मा थे हमारे तो महाराज जी सुनाते थे बहुत पुरानी बात है उनका नाम संभवता परमहंस श्री सिया दास जी महाराज साहब बहुत अच्छे महात्मा तो उनके यहाँ ये नियम था पचास हजार से कम युगल नाम लेने वाले को पंगत में बैठने का अधिकार नहीं था वही साधु प्रसाद पा सकता है जो पचास हजार नाम जबले युगल नाम सब भजन में लग जाते थे उनके यहाँ लोग योगाभ्यास सीखने भी आते थे बड़े उच्च कुछ के योगी थे तो उनके यहाँ दो तरह की रसोई बनती थी एक में तो बढ़िया सुंदर कीमती से कीमती सुंदर सुगंधित चावल खूब चकाचक घी पड़ा हुआ बढ़िया दो तरह का साग बढ़िया दाल सुंदर हाथ फिरा हुआ घी लगा सुंदर फुल्का कभी कभी मिठाई और जो लोग कहते कि महाराज हमको कुछ साधन बताइए उनको कहते ऐसे नहीं बताएंगे कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा तो जो साधन सीखने के लिए आते उनके लिए एकदम उबला हुआ कुछ नहीं उसमें कोई स्वाद नहीं ना नमक ना मिर्च ना घी ना तेल दलिया ऐसे ही उबाल देते दाल चावल उबाल देते खिचड़ी बन गई छोंक लगाने की जरूरत नहीं मोटे मोटे टिक्कर और पतली दाल उसमें न नमक ना मिर्च ना हल्दी कुछ नहीं ऐसे और राम राम करो चार महीना छ महीना आठ महीना साल साल भर वो परीक्षा करते थे और कहीं साधक के मन में यह आ गया कि अरे भाई ये ढंडोला दाल और ये सूखे सूखे टिक्कर खाते तो गला छिल गया बहुत दिन हो गए चलो आज पंगत में बैठ जाए और दोनों की पंगत एक साथ कराते थे साधकों की अलग महात्माओं की अलग बिठाते एक साथ थे और कहीं वहां से उठ के इधर बैठ गया तो फिर उसको कहते थे कि अब प्रेम से प्रसाद पाओ राम राम करो तुम साधन के योग्य नहीं हो क्योंकि तुम्हारा अपने मन पर काबू नहीं है जिसका मन जिसकी इंद्रियां अनुशासित नहीं है वो साधक कैसे बनेगा वो साधन के पथ पर कैसे चलेगा तो साधकों को तो बहुत कसते थे वो अनेक सिद्ध प्रकट हुए उनके जमाने में और बाकी महात्मा कोई आ जाओ प्रसाद पाओ पर पंगत में तभी बैठने देते जब पचास हजार नाम जपवा तू तो वहां बैठो माला जपो सबको भजन करवाते तब भोजन देते विचित्र महात्मा तो अब गुरुजी ने कह दिया कि एक लाख नाम जपो संत ने कह दिया एक लाख नाम जपो अब ये कहने में बहुत सरल है जपने में जब जपने जब बैठता है तो फिर मन नहीं लगता हाथ भी दर्द करने लग जाता उंगली भी दर्द करने लग जाती और उबासी आने लग जाएगी मन करेगा अरे इधर उधर चले जाओगे ऐसा शुरू शुरू में पर गुरुजी ने कह दिया है तो मन लगे या न लगे स्वाद आवे या ना आवे एक लाख संख्या तो पूरी करनी ही है तो अब, अब तक तो केवल श्रम हो रहा था अब उस साधन में स्वाद आने लग गया नाम के माधुर्य का अनुभव हो गया अब अनुभव होने के बाद जो जप है वो श्रम नहीं रहा तो जब हमारे भीतर श्रद्धा है श्रद्धा के बिना साधन नहीं बनेगा श्रद्धा से साधन का हुआ है साधन बनने लग गया किंतु अभी साधन का स्वाद न मिलने के कारण साधन श्रमयुक्त साधन बना रहा जब तक साधन श्रमयुक्त बना रहेगा तब तक उसका स्वाद नहीं मिलेगा जब साधन श्रम रहित हो जाएगा उसका स्वाद मिलने लगेगा। किसी चीज़ में देख लो महाराज कीर्तन में देख लो भगवान की सेवा में देख लो कथा में देख लो जब तक साधन श्रम रहित नहीं होगा तब तक उसका स्वाद नहीं मिलेगा हमको कई बार ऐसा भगवत कृपा से अनुभव होता है कि तब तक शरीर में पीड़ा कष्ट और व्याधि का अनुभव होता है जब तक भगवान की चर्चा नहीं करते और खूब चाहे ज्वर बना रहे चाहे जैसी स्थिति बनी रहे और भगवत भागवत चर्चा का अवसर मिल जाए तो कम से कम उतनी देर जितनी देर भगवान की चर्चा करें उतनी देर तो लगता है कि शरीर का धर्म कहीं दूर जाकर खड़ा हो गया अब क्या करें ये लाइव वाली कथा है और श्रोताओं के भी बैठने की सामर्थ्य राम जी की दया से कलयुगी लोग हैं वक्ता श्रोता सभी कलयुगी हैं नहीं तो सच्ची बात ये है कि कहते कहते पेट ही नहीं भरता मन नहीं भरता इतना सुख मिलता है बाद में भले ही शरीर के धर्म की अनुभूति शरीर को हो लेकिन उस काल में बिल्कुल भी दूसरे को अच्छी लगे न लगे हमें भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है प्रिय लगती है अच्छी लगती है बद्रीनाथ में कथा हुई तो जिस दिन कृष्ण जन्म था वहां ठंड खूब थी तो एक आसन से साढ़े दस घंटा बैठे ऐसे बैठे हैं। हमने कहा भाई आज तब यहाँ कहीं जाना तो है नहीं कथा होगी जिसको सुना हो सुनो न सुना हो न सुनो हम तो बद्रीनाथ भगवान को सुना रहे हैं साढ़े दस घंटे घड़ी देखकर के कथा होगी पर श्रोता भी ऐसे पक्के बीच में एकाध कोई उठ के गए होंगे लेकिन प्राय सब बैठे ही रहे भगवान की कथा में बड़ा अपूर्व सुख है तो साधन श्रद्धारति और रति के बाद जो भक्ति होगी वो श्रम रहित भक्ति होगी भक्ति माने रसरूप साधन प्रेम युक्त साधन उसमें श्रम का अनुभव नहीं होगा श्रम का अनुभव तो नहीं होगा अपितु वास्तविक विश्राम ही उसी में मिलेगा भगवत स्मरण में ही जीव को विश्राम मिलता है पायो परम विश्राम वो स्वामी जी कहते हैं अब मुझे परम विश्राम मिलता भगवान के चरित्र को गाकर ही परम विश्राम मिलता है तो कितनी भक्ति हो गई साधन भक्ति नवदा भक्ति साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है भक्ति रसरूपा को स्वरूप यह छविसार चारु हरि नाम लेथ असुवन झरी हमारे हृदय में रसरूपा भक्ति प्रकट हो गई इसका क्या प्रमाण है बोले भगवान नाम सुनते ही भगवान नाम लेते ही रोम रोम खिल जाए नेत्रों से सुधार बहने लग जाए गला भरावे कितना प्रेम भगवान के नाम के उच्चारण में हो जाए तो समझ लेना की रसरूपा भक्ति महाराजनी का पदार्पण हो चुका है इसी रसरूपा भक्ति की चार साधक को करनी चाहिए श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा शिक्षा चक में नयनम दल सुधारया नयनम दल द सुधारया सुधार वदनम गुदया गिरा पुलचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे ग्रहण भविष्य हमारे जीवन में वह भाग्यशाली क्षण कब आवेगा जब आपके नाम का उच्चारण करते ही नेत्रों से अजस्त्र प्रवाह चलने लग जाएगा कंठ भराएगा हृदय भरावेगा शरीर रोमांचित तो हो जाएगा इस क्षण की प्रतीक्षा प्रत्येक साधक को करनी चाहिए यह कौन सी भक्ति है ये प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति है अब इस भक्ति से भी एक आगे की भक्ति है उस भक्ति का नाम है रागानुगा भक्ति क्या रागान मैंने उसमें प्रेम लक्षणा रस रूपा रागानुगा इतना पूरा विशेषण उसको कहेंगे प्रेम लक्षणा रस रूपा रागानुगा रागानुगा मैंने रागात्मक संबंध लोक में यह देखा जाता है कि जहां रागात्मक संबंध होता है वहां प्रेम को स्थापित करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है पिता को पुत्र के प्रति प्रेम को स्थापित करने के लिए कोई साधन करना पड़ता है क्या उसने स्वीकार कर लिया मेरा बेटा है तो बेटा है तुम्हारा बेटा है तो अब हम लोग क्या अनुभव करें स्त लोग अनुभव कर सकते हैं पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता है क्यों रागात्मक संबंध किसी सती साध्वी पति प्राणा पतिव्रता नारी के हृदय में अपने पति के प्रति कितना प्रेम होता है वाणी का विषय कितना प्रेम होता है श्री कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर उद्धरण दिया है श्री कबीरदास जी कहते हैं हमको ये पद श्री कबीरदास जी का अत्यंत प्रिय लगता है श्री कबीरदास जी कहते हैं या विधि मन को लगावे विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे हाँ या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे लगाए प्रभु जैसे नटवा चढ़त बा ढोल बजावे ढुलिया ढोल बजावे अपना बोझ धरे सिरों पर सूरत व्रत पर सुरति बरत पर लावे सुरति बरत पर लावे मन के लगाए प्रभु पावे हा मन के लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे मन को लगावे मन को लगाए प्रभु पावे आ मन को लगाए प्रभु पावे जैसे भूगंगम चरत बन ही में जैसे भुगंगम चरत बन ही में उस ने आवे उस आवे। तब तब वे तब हूँ चाटे तब हूँ मणि चितवे चाटे मणि चितवे मणित जी प्राण गवे माँ मणितज प्राण गवावे हाँ। मन के लगाए लगाए प्रभु भावे जैसे कामिनी भरे जल जैसे कामिनी भरे जल कर छोड़े पदरावे कर छोड़े बजरावे अपना रंग सखियन पर नाचे अपना रंग सखियल सूरत गगर पर लावे सूरत गगर पर लावे मन के लगाए प्रभु पावे मन के लगाए प्रभु आगात्मक संबंध की बात कहना चाहते हैं अब वो उदाहरण है जैसी सती चढ़ी सत ऊपर जैसी, सत जैसी सती चढ़ी सत ऊपर जैसी, जैसी सती चढ़ी सत ऊपर जैसी सती चढ़ी सत ऊपर जैसी सती जड़ी पर जैसे सती जड़ी सदी सत पर अपनी काया जलावे अपनी काया जलावे का अपने शरीर को भी चिता में समर्पित कर देती है मातो पिता सब कुटुम त्याग माता पिता सब दुख मितिया सुरत पिया घर लावे सूरत लावे मन के लगाए प्रभु पावे मन के लगाए प्रभु नावे या विधि मन को लगावे मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे मन के लगाए प्रभु पावे धूप दीप नैवेद्य अर्जा धूपदीप ने जजा धूप दीप नैवेद्य अर्जा धूपदीप में गजाओ ज्ञान की आरती आवे ज्ञान की आरती आवे कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भाई साधो कहे कबीर सुनो भैो फिर जन्म नहीं पावे हो फिर जन्म नहीं पावे मन को लगाए प्रभु पावे पावे मन को लगाए प्रभु पावे या विधि मन को लगावे या, या विधि मन को लगावे।, लगावे मन के लगाए इसी को कहते हैं रागात्मक संबंध और ये रागात्मक संबंध बिना संत सदगुरु की कृपा के दृढ़ नहीं होता है इसीलिए हमारे यहाँ संतों में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि आप भजन करते करते करते करते साधन करते करते बहुत दिन हो गए फिर संत जब साधक की योग्यता का अनुभव करते हैं तो कहते हैं भैया अब देखो अब तुम ठाकुर जी से कोई रिश्ता जोड़ लो क्या? अब तुम ठाकुर जी से कोई रिश्ता जोड़ लो जैसे हमारे पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ा श्री किशोरी जी हमारी जीजी हैं और हम उनके बहुत भाई हैं संसार में पर सबसे छोटे हम हैं मामा जी का ये भाव था श्री किशोरी जी के छोटे अनुज हम हैं और जब किशोरी जी के भैया हो गए तो राम जी कौन हो गए रामजी जीजाजी हो गए राम जी बहनोई हो गए और रामजी बहनोई हो गए तो पूरे संसार के भक्तमाली जी क्या बन गए मामा जी चंद्रमा को भी तो लोग मामा कहते ना चंदा मामा क्यों कहते इसलिए कहते हैं लक्ष्मी जी का भाई है तो जानकी जी के भाई होने से वो मामा जी हो एक बार मामा जी से पूछा गया कि आप अपने को श्री किशोरी जी का भाई मानते हैं छोटा भाई तो वो मानती हैं आपको अपना भाई कि नहीं अवश्य मानती हैं। कैसे पता चला मानती तो आप जैसे संत मामा जी मामा जी कह के बोले हैं बिना माने बोल रहे हैं संत ने थोड़ी प्रसिद्धि किया कि हमको लोग मामा जी कहे अपने आप लोग मामा जी कहने लगे तो इतने बड़े बड़े संत चाहे पूज्य श्री कर्पात्री जी महाराज हों तो वो भी मामा जी कहते थे तो इतने बड़े बड़े संत श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी मामा जी कहते थे इतने बड़े बड़े महात्मा मामा जी कह रहे हैं तो बिना संबंध स्वीकार किए मामा जी हो गए हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है संबंध हमारे यहां श्री अवध के रसिकों की परंपरा में तो एक संबंध पत्र भी मिलता है वो संबंध देते हैं कि आपका कुंज में क्या स्वरूप है क्या आपका रिश्ता है ठाकुर जी के साथ और फिर आपकी वो उपासनात्मक स्वरूप क्या उससे एक अलग एक पद्धति है इतने साधना के बाद वो संबंध पत्र मिलता है ऐसा भी हमने सुना है तो भगवान से जो रागात्मक संबंध है उस संबंध को कहते हैं रागानुगा भक्ति उसे सबसे उत्कृष्ट माना गया है ब्रजवासियों का प्रेम उनकी भक्ति सर्वोपरि क्यों है गोपी प्रेम की ध्वजा वो ध्वजा इसलिए है कि गोपियों की जो भक्ति है वो रागात्मिका भक्ति है श्री कृष्ण से रागात्मक संबंध है और रागात्मक संबंध भी वे मांग रही है नंद गोप सुनम यह नंद गोप कुमार हमें पति रूप से था अब जो संबंध आपकी उपासना भावना के अनुरूप जो आप चाहें वो स्थापित कर सकते हैं दास संबंध भी रागात्मक संबंध है ये भी रागात्मक संबंध है भगवान ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं और मैं उनका अनन्य दास हूं ये भी रागात्मक संबंध निष्काम समर्पित दास के हृदय में भी स्वामी के प्रति विलक्षण राग होता है। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष हुए अपने काल के श्री रामायण के बड़े मर्मज्ञ विद्वान और बड़े सरस वक्ता हमने दर्शन तो नहीं किया पर लोगों से सुना जरूर है पूज्य पाद श्री बिंदु जी महाराज जिनकी मोहन मोहनी पूरी दुनिया में गाई गई किसी समय तो बहुत अच्छे वक्ता थे हमें याद नहीं है पर हमने सुना है दास रघुनाथ का रात्मक संबंध दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा यद्यप दोनों एक ही हैं पर वो कहते हमारे दोनों से दो रिश्ते हैं दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा भी रहा दास रघुनाथ का नंद्र का सका कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा पूरा याद नहीं है अंत में कहा बिंदु दोनों तरफ का ले रहा है मजा बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा बिन दोनों तरफ ले रहा है मजा श्री नाथ भट्ट जी ने माधुरी रस की भक्ति की श्री कृष्ण को कांत भाव से भजा रागानुगा भक्ति को आपने प्रतिष्ठापित किया इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं कि फणिवंश गोपाल दास जी के सुपुत्र श्री नारायण भट्ट जी के शिष्य श्री नाथ भट्ट जी रागानुगा भक्ति के भवन हुए ऐसे लगता मानो भक्ति आप में ही विराजमान रहती है ये माधुरी रस के श्रेष्ठ उपासक थे आपकी वाणी अत्यंत निर्मल और आप रसिकों में भक्तों में मूर्धन्य थे ऐसा नहीं कि आपका शास्त्र ज्ञान स्वल्प हो नाभाजी कहते आगम निगम पुराण शार शास्त्र विचारे नारद पंचरात्र आदि आगम ग्रंथ निगम माने वेद इतिहास और पुराण स्मृतियां धर्मशास्त्र इन सबका आपने आलोडन किया इनका मंथन किया सबका स्वाध्याय किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवत शरणागत होकर अन्य भाव से पहले साधन भक्ति का अनुष्ठान करना फिर साध्या प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करना और फिर ठाकुर जी से रागात्मक संबंध जैसा ब्रजंगनाओं ने स्थापित किया उस संबंध को स्वीकार करके फिर उन्हें कांत भाव से भजना यही मानव जन्म का सर्वोच्च फल है इस सिद्धांत को सारे शास्त्रों को पढ़ करके उन्होंने सार सर्वस्व के रूप में स्वीकार किया देखो दो प्रकार की भक्ति होती है आप लोग अन्यथा नहीं माने हम भजन छुड़ा के पढ़ने में नहीं लगा रहे हैं पर एक बात जो उसको कहीं बिना मन नहीं मानता गुरुजनों के चरणों में बैठकर सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करने से हमारे निष्ठा में हमारे साधन में हमारे विचारों में परिपक्वता आती है फिर भटकाव का भय नहीं रहता है और नहीं तो भटकाव का भय हो जाता है हमारे पूज्य खाक वाले महाराज जी कहते थे एक महात्मा बन गया भोला भाला था बेचारा तो वृंदावन में रहा तो दीक्षा ले ली उसने किसी कृष्ण भक्ति संप्रदाय से दीक्षा ले ली भोला था बिचारा अब भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है ये, ये नहीं जानता था गुरुजी जी से बोला हम घूम आए बोले तुम घूमने लायक तो हो नहीं पर तुम्हारी इच्छा तो घूमे चला गया विचरण करने घूमते घूमते एक नाथ संप्रदाय के महात्मा मिल गए अरे बोले क्या तुमने तिलक लगा रखे जोग जुगत जानी नहीं कपड़े रंगाए क्या हुआ हम तुमको कुछ ध्यान धारणा सिखाएंगे जैसे सिद्धि होगी वो भोला भाला महात्मा था बोले चलो कोई बात नहीं आप कुछ ज्ञान दे दो बोले हमारा चेला बनना पड़ेगा बोले चेला तो हम गुरुजी के बन गए हैं बोले कोई बात नहीं तिलक तुम्हारा नहीं लगाएंगे ज्ञान दे दो बोले ठीक उसने कान फाड़ के एक मुद्रा पहना दी नाथ बना दिया कुछ सिखाया पढ़ाया पर वहाँ भी उसका मन लगाने नहीं करे भाई बेकार कान फड़वाया मुद्रा पहनी लेकिन कुछ मिला तो हासिल तो कुछ नहीं हुआ तो बोला हम अब जा रहे हैं आगे विचरण करेंगे वो आगे चला गया तो एक जगजीवन स्वामी का संप्रदाय है वो भी बहुत अच्छा संप्रदाय है बिहार प्रदेश में अभी भी उस परंपरा के लोग हैं हाथ में गंडा बांधते हैं पांच तत्वों का धागा पांच रंग का धागा होता है तिलक ऐसे ही लगाते बीच में श्याम श्री लगाते हैं वो एक प्रकार से निर्गुण मत की साधना है राम नाम का जप करते हैं तो उन्होंने कहा कि रे, तुम पंच तत्व को जाना नहीं तो पंच तत्व से ऊपर उठोगे कैसे गंडा बांधो तो उसके हाथ में गंडा बांध दिया जगजीवन स्वामी वाला कुछ दिन वहां साधना किया ओह घूमते घूमते और आगे बढ़ा तो एक मुसलमान फ़कीर मिल गया बोले देखो हम बहुत चमत्कारी सिद्ध हैं तुमको कोई सिद्धि नहीं मिली भली तुम इधर उधर घूमे हो हम भी बहुत सिद्धि जान, सिद्धियां जानते हैं बोले हाँ हमारा सिद्धि तो नहीं मिली तो तुमको अमुक मुक मंत्र देकर सिद्ध बना देते हैं पर एक बात है सुन्नत करानी पड़ेगी सुन्नत इंद्रिय छेदन कराना पड़ेगा बोला चलो कोई बात नहीं जय राम जी की इच्छा अब वो भी हो गया महाराज मुसलमानी भी हो गई अब लौट के आया गुरुजी के पास ब्रिज में गुरुजी ने तो देखा विचित्र वेश भूषाए संप्रदाय का निर्णय करना हैं बोले चेलाइए तेरी क्या दशा हो गई बोला गुरुजी माथे मथुरा नाथ विराज़े आपने तिलक दिया वही लगाता हूं माथे मथुरा नाथ विराजे कान में गोरख खटकें मुद्रा और हाथ में जगजीवन स्वामी और मोहम्मद लटकें बिडल पंथी हो के आया भद्र कराओ भाई इसको भद्र कराओ तुरंत उन्होंने भद्र कराया दिया और फिर जैसे-तैसे पुनः अपने मार्ग में लेके आए तो अब ये साधुसाई हैं मंच पे कहने योग्य तो है ही नहीं लाइव कथा में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए पर क्या करें हमारा तो ऐसे ही है स्वभाव है जो मन में आता बोल देते हैं तो महाराज इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना जरूरी है जिसमें हम कहीं भी चले जाएं, हमारी निष्ठा में कोई परिवर्तन न कर सके। इसके दो तरीके हैं महाराज जी एक ये तरीका है कि एक तो हम संत सदगुरु के चरणों में बैठ कर अध्ययन करें दूसरा तरीका है दूसरा तरीका यह है कि हम किसी शास्त्रों के मर्मज्ञ और प्रेमी अनुरागी संत की वाणी से दीर्घकाल तक सत्संग करें हमारे विचार से पढ़ना लिखना बहुत अच्छा है लेकिन इससे भी श्रेष्ठ किसी भगवत प्राप्त महापुरुष का सत्संग करना ये उससे भी श्रेष्ठ है पढ़ने लिखने वाला भी कई बार भटक जाता है पर श्रद्धेय स्वामी राम जी महाराज की कुर्टी के संत का सत्संग करने वाला हमें विश्वास है वो भटक नहीं सकता है इसलिए संत का सत्संग हो जाए अब हम आपसे पूछते हैं वर्षों तक पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज को आपने सुना आप भटक सकती हैं नहीं भटक सकती क्यों परिपक्व सत्संग मिल गया तो वह व्यक्ति भटकेगा नहीं भटकता वही है जिस जिसे सत्संग नहीं तो आपने तो संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि जीव का चरम कल्याण भगवत शरणागति के बिना संभव नहीं और उसको भी भक्ति प्राप्त करनी है पहले साधन भक्ति फिर साध्या भक्ति रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति फिर रागारुआ भक्ति उसे प्राप्त करनी है कहते ज्यो पारो दे पुटे ही सवन को सार उधार्यो कहते जैसे जड़ी पारे का पुट देकर रसायणी तांवे से सोना बना लेता है अब तो वो विद्या जानने वाले लोग कहीं होंगे कहीं छिपे हुए तो पता नहीं प्रकट रूप में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता रसायनी उनको कहते रसायन वो रसायन क्या है पारा ही रसायन है एक जड़ी से मिलाकर के और तामे से सोना बना लिया जाता है। हमारे खाकशोक वाले महाराज जी उनको एक महात्मा मिल गए उन्होंने विधि बता दी महाराज जी को तो महाराज जी ने सोना बनाया ये बात भी कहने की नहीं है लेकिन कह देते हैं। उसमें एक जड़ी कम रह गई थी महाराज जी कहते थे कि नब्बे प्रतिशत सोना बन गया था वो नब्बे रह गया था सुनार से परीक्षण कराया बोले हम लोगों का सोना इतना खरा सोना नहीं जितना खरा सोना लेकिन ये नब्बे प्रतिशत है इसको और सार बनाया जा सकता मैंने संसार में वैसा उस कोटी का सोना उपलब्ध नहीं इतना खरा सोना यदि एक जड़ी और वो मिल जाती तो उतना खरा सोना हो जाता फिर इनके महाराज जी कहते फिर गुरु जी को पता चला गुरु जी को पता चला तो गुरु जी बहुत डांटे कहा यही सोना चांदी बनाने के लिए साधु बने हो कि भजन करने के लिए तो बोले सब यंत्र व्यंत्र सब लाए थे कैसे क्या कहाँ कहाँ क्या, क्या क्या करना सबके अलग अलग पात्र बोले सब उठाकर गुरुजी ने जमुना जी में पटक दिए कुछ पुस्तक पुस्तक भी थी सबको उठा के जमुना जी में पटक दिया महाराज कहते बच्चापन में हमने ऐसा किया नए नए साधु थे बोले गरीबी है खूब संत सेवा करेंगे सोना बनाना सीख लेते हैं गुरुजी ने कहा ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भजन करने वाले तो जैसे पारा रसायन के द्वारा जड़ी का प्रयोग करके तामे को भी सोना बना दिया जाता है ऐसे ही आपने कहा ये भक्ति रूपी रसायन और सत्संग रूपी जड़ी इसके द्वारा ये जीव भगवान से रागात्मक संबंध को प्राप्त करके और उसका जीवन जन्म सफल हो जाता है कहते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद श्री सनातन गोस्वामी पाद श्री जीव गोस्वामी पाद और श्री नारायण भट्ट जी महाराज इन सबके सिद्धांत का रसास्वादन किया श्रीनाथ भट्ट जी ने और संपूर्ण सिद्धांत का रसास्वादन करके उसे सत्य मान करके अपने हृदय में आपने धारण किया और धारण करने के बाद फिर सुयोग्य पात्र बनाकर उन पात्रों में उस माधुरी रस की उपासना के रस को आपने विराजमान किया ऐसा आपका बड़ा अद्भुत चरित्र है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय जय श्री राधे आप के चरित्र में लिखा है कि एक बार एक विद्वान कुतरकी आपके पास आया वो भी बड़ा पंडित था हमारा जाति का तो कायस्थ था पर प्रकांड संस्कृत संस्कृत का पंडित था मर्मज्ञ विद्वान था बहुत से ब्राह्मणों को उसने परास्त किया था उसे अपनी विद्वत्ता का अहंकार था वह आकर के आपके पास आया और वैष्णव धर्म का खंडन करने लग गया तिलक तुलसी कंठी राम रामकृष्ण की उपासना सबका खंडन करने लग गया वह आप हंसने लगे बोले भैया हम तो राम राम करते हैं ब्रिज में रहते हैं तुमसे वाद विवाद करने की फुर्सत हमारी नहीं है पर वो तुम महाराज कहा निंदा करने लग गया धाम की स्वरूप की सबकी निंदा करने लग गया तब आपने अपनी पंडिताई को संभाला नाथभ्ट जी ने और उसके एक एक तर्क का सौ सौ प्रकार से खंडन किया अंत में इनके अपूर्व वैदुष्य को देख करके मधुकरी मांग के भजन करने वाला महात्मा इतना बड़ा विद्वान अंत में वो कायस्थ आपके चरणों की शरण हो गया आपका शिष्य बन गया ऐसा महाराज आप में बड़ी भारी शक्ति थी लेकिन वो चेला ऐसे ही नहीं बना उसको भैरव जी की सिद्धि थी उसने कहा कि अरे आज इनके सामने मेरी सिद्धि लुप्त कैसे हो गई तो उसने लज्जित होकर के भैरव जी का ध्यान किया उपासना की भैरव जी महाराज प्रकट हो गए बोले कहो क्या चाहते हो बोलो अब की बार आप हमारे भीतर बैठ जाओ आप तो महान रुद्रगण हो आप में तो बहुत बड़ी शक्ति है और आप हमारे भीतर बैठ के शास्त्रार्थ करो भैरव जी बोले ठीक है उपासक के दिन तो होती ही है बैठ गए इसके भीतर अब की बार वो भैरवा विष्ट होकर शास्त्रार्थ करने आया आपके वैष्णव तेज के सामने कहाँ ठहर सकता था आपने लोग तो समझ रहे थे उससे काय व्यक्ति से शास्त्रार्थ नहीं आज तो भैरव जी से ही शास्त्रार्थ हो रहा था लेकिन उनको भी उन्होंने असिद्ध कर दिया अब तो फिर आया जी से कहा आज क्यों हार हुई बोले भाई उनके सामने हम डट नहीं सकते वो बहुत उच्च कुटी के महात्मा हैं अब तुम भी उन्हीं के चरणों की शरण में जाओ नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा तब यह आकर शिष्य बना प्रतिज्ञा की कि मैं भक्तों से विवाद नहीं करूंगा आपकी शरण ग्रहण कर ली ऐसा आपका अद्भुत चरित्र है कल भक्तमाल के कथाक्रम में करमेती जी का चरित्र आरम्भ होगा तो कल हम करमेती जी के चरित्र का स्मरण करेंगे आज सात बजने में अभी थोड़ा समय बाकी है आज बड़े बड़े महापुरुष कृपा करके पधारे हैं हमारे बाड़ा वाले महाराज जी और चीड़वासा वाले श्री फलाहारी जी पधारे हैं आज ही हम कथा के बीच में ही बारह घाट वालों का स्मरण कर रहे थे कि कल भी महाराज जी नहीं आए आज भी दर्शन नहीं हो रहा क्या बात है तो आज सहसा आपका मंगलमय दर्शन हुआ आरती लेकर प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे श्री अभी पूज्य श्री बाला घाट वाले महाराज जी का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होगा कुछ सूचना है आपको देने इसको उपरांत अभी समय है इसलिए सभी से निवेदन है पूज्य महाराज श्री की भी वाणी का लाभ उनका आशीर्वचन प्राप्त करके आप सब जाएंगे ये पवित्र आयोजन भक्तमाल की मंगलमयी कथा जड़खोर गौधाम के सहायता हो रही आप सबको विदित है नित्य आपको बताया जाता है और पूज्य महाराष्ट्र की वाणी का लाभ लेते हुए कई हरि भक्तों के मन में ये भाव अपने कुछ गौ सेवा में समर्पित करने के उनके मन में भाव आए कुछ अपनी पवित्र राशि को गौ माता की सेवा में अर्पित कर रहे हैं इसमें एक महान भाव जो महाराष्ट्र की नित्य कथा सुनते हैं प्रायः जहाँ कथा होती वो कथा सुनने जाते हैं उन्होंने कुछ सेवा समर्पित भी कर उन्होंने कहा कि हमारा नाम न ना लिया जाए तो एक लाख रुपए उन्होंने गुप्त दान के रूप में गौ माता की सेवा में समर्पित किया है और एक और राशि श्री स्वामी अखंड सरस्वती जी के कृपापात स्वामी श्री श्रवणानंद जी की ओर से इक्यावन हज़ार गौ माता के चारे के लिए और 50000 भूमि के लिए समर्पित किए गए हैं पूज्य स्वामी श्री देवप्रकाश जी महाराज उल्लास नगर के भक्तों द्वारा कुछ गौ सेवा प्राप्त हुई है इसमें पचहत्तर रुपया गुप्त दान फिर किन्हीं महान भाव के द्वारा पचहत्तर रुपया गुप्त दान और फिर 50000 रुपया गुप्त दान की सेवा आई है 21000 श्री प्रेम कक्कर जी बरेली वालू गोर से गौ माता की सेवा में समर्पित हैं पच्चीस रुपया रामगढ़ से गुप्त दान आया है श्री एक लाख दस हज़ार श्री सुरेश चंद मिश्रा यशोदा नगर इनकी ओर से प्राप्त हुआ है जिन जिन हरि भक्तों ने पूजा गौमाता की सेवा में अपने भाव अपनी राशि समर्पित की है उनको खूब खूब खुँ धन्यवाद एक और आपको विशेष बात बता दें ये कथा हमने प्रथम दिवस कल भी कहा था कि जो इस कथा के मनोरथी यजमान थे प्रभु कृपा से कुछ ऐसा संयोग बना कि वो लोग ना आ सके उनके मन में बहुत भाव था कि हम कार्तिक के महीने में दीपावली के अवसर पर ही कथा सुनेंगे पर भगवान को जो संयोग होता है शायद आगे कोई अच्छे समय में उनको सुनवाना चाहते होंगे इसलिए वो ना आ सके और ये कथा हमारी स्थगित हो गई थी कि फिर कभी करेंगे लेकिन वृंदावन के साधक श्रोता बहुत लालयत थे कि महाराज जी की बाणी सुनने को न मिलेगी कई लोगों के फोन आना शुरू हो गया नहीं महाराज जी कथा तो होनी चाहिए और महाराज जी ने भी कह दिया भाई ऐसी स्थिति में कथा नहीं होनी चाहिए फिर कभी कथा कर लेंगे उनसे कह दिया जाए पर सब प्रेमियों का साधकों का आग्रह है और हमारे जड़खोर गौधाम के सभी सेवक इनका भाव रहा कि महाराज जी प्रचार प्रसार हो गया है तो कोई नहीं हम सब मिलकर के किसी तरह से कथा करेंगे तो कुछ हरि भक्तों को ये जानकारी मिली कि इस कथा की कोई मनोरथी नहीं है फिर भी कथा हो रही है और महाराज जी का ऐसा संकल्प होता है कि गौमाता की सेवा का एक भी रुपए दूसरे किसी कार्य में खर्च न किया जाए इस भाव से प्रेरित होकर के कुछ हरि भक्तों ने इस कथा के निमित्त भी राशि भेजी है इक्यावन हजार कृष्ण गोपाल जी दिल्ली के द्वारा कथा के निमित्त राशि आई है इक्यावन हजार नरेश जी मित्तल दिल्ली वालों की ओर से इक्कीस हजार अनिल जी अग्रवाल कोसी कला और दस हजार दिल्ली से गुप्तदान ग्यारह हजार रुपया मोहनदास जी दिल्ली एक लाख नब्बे हजार रुपया दिल्ली से गुप्त दान आया है कथा के निमित्त वो पढ़ने में थोड़ी समस्या होगी देखने में तो इन हरिभक्तों की ओर से इतना सहयोग गौ माता के निमित्त हुआ है और एक और हम आपसे प्रार्थना कर दें आप सभी हरिभक्तों से एवं संस्कार के माध्यम से जो भी गौभक्त कथा सुन रहे हैं इस गौशाला के सहायता अनेक अनेक व्यवस्थाओं की आवश्यकता है जिसमें पचास बाई दो सौ के तीन सेट की आवश्यकता है हमारे यहाँ अभी नौ सेट बन गए ग्यारह के बारह की आवश्यकता थी तो पिछले वर्ष से प्रयास चल रहा है तो तीन सेट जिसमें गौमाता सुखपूर्वक रह सके हमने कथा के पूर्व में भी आपसे कहा था गौमाता की संख्या अधिक है रहने को स्थल कम होने के कारण तीन सेटों की अति आवश्यकता है एक सेट की कीमत पंद्रह लाख रुपए होती है जो भी हरिभक्त उस ऐट के निर्माण में सहयोग देना चाहें सहयोग दे सकते हैं और गौशाला का दर्शन करने अतिथि पहुँचते हैं तो उस दृश्य को देख कर के वहाँ का वातावरण देख कर के गौ माता की छटा को देख कर के वो हरिभक्त कहते महाराज हम दो चार दस दिन यहाँ रुकना चाहते हैं प्रायः लोगों का ये मन होता कि हम रुकना चाहते हैं पर इतनी व्यवस्था नहीं क्योंकि जंगल का स्थल है तो जो हरिभक्त वहां रुकने की इच्छा रखते हैं तो ऐसा विचार हुआ संस्था के द्वारा कि कुछ कक्ष वहाँ बना दिए जाएँ जिससे जो हरिभक्त वहां रह कर के गौसेवा करना चाहते गौ माता का दर्शन कुछ दिन रुक कर के करना चाहे उनके निमित्त हो जाएगा तो एक कमरे की राशि पाँच लाख रुपये रखी गई है और चूँकि गौ सेवा होती है अनेक संत वहाँ विराजते हैं महाराज श्री भी संतों को प्रेरित करते हैं कि जो अनुष्ठान करना चाहें वो जड़खोर गोदाम में जाकर के कर अनुष्ठान करें पर अनुष्ठान करने के लिए संतों को प्राय एक बात रहती कि एकांत कुटिया हो तो भजन साधन कुछ कर सकें इसलिए कुछ ऐसा भी विचार हुआ है कि संतों के लिए कुछ कुटिया वहाँ बना दी जाएँ तो जो हरिभक्त संतों के निवास के लिए उनकी साधना के लिए कुछ कुटिया बनवाना चाहें तो एक कुटिया की कीमत लगभग साढ़े तीन लाख रुपए आती है और हर रोज का खर्च तीन लाख रुपए पूर्व में भी आपको बता दिया है आपके जो प्रेरणा ठाकुर जी करें जो सामर्थ्य भगवान ने दी है उस हिसाब से आप सब गौ माता की सेवा जरूर करें अब हम आप सब पूज श्रीवाराघाट वाले महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जय गौ माता जय गो सीता भरत भरताज सुग्रीवं वायु सोनु प्रणमा पुनः पुनः गौमाता गीजय श्रीजनखोर गोधाम की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जड़कोर गोधाम के निमित्त बहुत अमूल्य समय का महाराज जी ने ध्यान रखा और उसको बहुमूल्य बना दिया उनके चरणार्बों में साष्टांग दंडवत प्रणाम ड्राइवर फेल होने के बाद थोड़ा सुस्ती आ जाए तो बड़े बड़े डरफों के लोग जो जंगल में नहीं खड़े हो सकते हैं वो ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी यही रोक दो तुमको नींद आ रही है और ये महापुरुष ऐसे हैं गौ माता की कृपा से ड्राइवर को नींद आ गई वो बेचारा किसी कारणवश कोई समस्या ऐसी आ गई जो गाड़ी का चालक अस्वस्थ है उसके बाद भी गाड़ी को रोकना आपने स्वीकार नहीं किया इसका श्रेय महाराज जी को तो है ही ऐसे बहुत भारतवर्ष में यजमान और श्रोता हैं कि अनायास यदि समय प्राप्त हो जाए महाराज जी का तो उन्हें एक दिन का भी समय नहीं चाहिए तत्काल कथा श्रवण करने के लिए महाराज जी को बुला लेंगे लेकिन यह सब सोचने के पश्चात महाराज जी ने निर्णय लिया स्वीकृति दी और जड़खोर गोदाम गोधाम के जो भक्त महान भाव हैं सेवक हैं व्यवस्थापक लोग हैं उन सब के भी धैर्य के लिए बहुत बड़ाई करनी चाहिए कि उन्होंने इतना सुंदर कार्तिक का समय था और तत्काल संभाल करके गौ माता के लिए गोविंद विहार में कथा का लाइव टेलीकास्ट भी कराया और आपने अपनी ओर से व्यवस्था की ऐसा कौन विश्व में सुनने वाला व्यक्ति होगा जो असमर्थ लोग व्यवस्था कर रहे हैं तो वो समर्थ कब काम आएगा उसकी शक्ति जो ऐसे समय पर जड़खोर गोदाम की सेवा न कर हम तो समझते हैं कि समर्थ नाम उसी का है जो असहाय गायों की और जीवों की सेवा में लगा रहे सामर्थ्य का ठाकुर जी ने यदि वरदान दिया है तो उसका सदुपयोग करना भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी है वेद शास्त्र पुराण सत्संग सुनने के पश्चात भी सामर्थ डिब्बा में बंद धरी रहे तो सामर्थ्य किसका माएगी सामर्थ्य में ही घुन लग जाएगा सामर्थ्य से घुन हटाने की दवाई की जाती है और सामर्थ्य में घुन लग जाएगा सदुपयोग नहीं किया तो महाराज जी की कथा श्रवण करके असमर्थ समर्थ हो जाते हैं और सेवा लग जाते हैं तो सामर्थ्य वालों को तो सामने आना चाहिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए और यहां तो गौ माता की सेवा होगी पहले भी महाराज जी ने यहां कथा कही थी ये तो गो का तो नहीं गोविंद विहार तो है और गोविंद अपने नाम को सार्थक करेंगे गौ माता की सेवा में लगेंगे भगवान शिव को ओढ़ दानी कहा जाता है उन बहुत बड़े दानी महादानी भगवान शिव के लिए दान करने वाला यदि कोई है तो वह गौ माता है भगवान शंकर पैदल चलने में कमजोर नहीं थे लेकिन किसी महत्पुरुष की शोभा तभी होती है जब टोली में बैठकर कर आवे तो और ज्यादा शोभा होती है अपने पड़ोस में श्री स्वामी अख्नानंद जी महाराज थे तो बढ़िया रिक्शा में बैठ के जाते थे और रिक्शा को भी है कितने जोर से लोग चाव से खींचते तो गौ माता ने भगवान जो शंकर बहुत बड़े महादानी है उनके लिए भी नंदीश्वर प्रदान किया ऐसी महादानी को दान करने वाली गौ माता को जो दान करेंगे उनमें दान करने की सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती रहेगी भगवान शिव के लिए बहुत सुंदर एक गैया के रसिया में एक कड़ी है एक ही सुना देते हैं गैया ओ प्यारी जग पालनहारी गई, गई लगे कांधे पे होना बना के अपनी से प्रेरित हो करके हमारे जड़खोर गोधाम से वैसे बहुत जुड़े हुए हैं अभी अभी उनका फोन आया कि हमारी ओर से भी कुछ गौ सेवा में समर्पित करें तो एक लाख एक हजार एक सौ ग्यारह रुपया ब्रिजुमोहन जी कांतारा नदी वाले गर्पित हुआ है और श्री मालचंद चौरसिया निवासी कोटा के जो हैं इक्कीस रुपया इनकी ओर से गौ माता की